डार्विन की कहानी, एस ली, उत्सुकता और जुनून से भरी जिंदगी, बीगल की यात्रा विकास के प्रमाण कैम्ब्रिज में जीव विज्ञान के प्रोफेसर गैलापागोस द्वित समूह महान विद्वान डार्विन जिज्ञासु लड़का विकासवाद के सिद्धांत की शुरुआत जीवित रहने वाले पशु चार्ल्स डार्विन चार्ल्स डार्विन जिन्होंने प्राकृतिक चयन के माध्यम से प्रजातियों की उत्पत्ति के अपने सिद्धांत के प्रकाशन से दुनिया को चौंका दिया का जन्म इंग्लैंड के शुरूरी में हुआ था वह चार बेटों में दूसरे नंबर के थे और उनकी दो बहनें थी यद्यपि उन्होंने चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया उन्होंने पाया कि उन्हें डॉक्टरी पसंद नहीं थी और वो उन्होंने दो वर्ष के बाद ही छोड़ दी अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और धर्मशास्त्र में पढ़ाई की लेकिन डार्विन को बचपन से ही पौधों डार्विन पर ध्यान गया और उन्होंने डार्विन को अंग्रेजी रॉयल नेवी सर्वेक्षण जहाज बीकल पर एक प्रकृतिवादी के रूप में जाने की सिफारिश की डार्विन ने दक्षिण अमेरिका और कई दक्षिण प्रशांत द्वीपों की अच्छी तरह से खोजबीन की और उन्होंने गैला द्वीप समूह पर अपने विकासवाद के सिद्धांत के लिए एक सुराग खोजा गैलापागोस द्वीप समूह में 16 द्वीप और कई चट्टाने शामिल हैं डार्विन ने पाया कि प्रत्येक द्वीप का एक अलग वातावरण था और विभिन्न द्वीपों पर रहने वाले जानवरों की एक ही प्रजाति थोड़ी भिन्न किस्मों की थी अठारह में यात्रा से लौटने के बाद डार्विन ने अपनी यात्रा के दौरान एकत्र किए गए सभी अवलोकन संबंधी अभिलेखों को व्यवस्थित किया और उन्हें द वॉयस ऑफ द बीगल के रूप में प्रकाशित किया बीमार हो गए उन्हें इलाके में स्थित सामग्री का आयोजन किया और लिखना शुरू किया फिर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अंततः प्रकाशित हुई अठारह सो साठ तक पुस्तक ने विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित विवाद को जन्म दिया था हक्सले और हुक जैसे विद्वानों ने डार्विन की स्थिति का जमकर समर्थन किया और अपने विरोधियों के साथ विवाद किया इसके परिणाम स्वरूप स्पीशीज को दुनिया भर में प्रकाशित किया गया और डार्विन के दृष्टिकोण को मान्यता मिली। में के कारण घर पर निधन हो गया। डार्विन ने विकासवाद का, का सिद्धांत क्रांतिकारी था जिसने मानव जाति के विश्व दृष्टि को प्रभावित किया चौबीस नवंबर अठारह सो उनसठ एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था यह वो दिन था जब अंग्रेजी जीव विज्ञानी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्रजातियों की उत्पत्ति के जीवन भर के अपने परिणाम प्रकाशित किए थे प्रजातियों की उत्पत्ति बताती है कि पृथ्वी पर सभी जीवित चीजें प्राकृतिक चयन के आधार पर लंबे समय तक परिवर्तन की प्रक्रिया से बनने वाली नई प्रजातियों का परिणाम है पुस्तकें प्रकाशित होते ही उसने बहुत ध्यान आकर्षित किया लेकिन इसने धार्मिक और विज्ञान के हल्के हल्कों के बीच भारी उथल पुथल भी पैदा की जीवन की उत्पत्ति एक लंबे काल में विकसित हुई है यह बकवास है संपूर्ण जीवन भगवान द्वारा नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के अलावा कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने डार्विन के सिद्धांत का समर्थन किया प्राकृतिक इतिहास पर पढ़ी सभी किताबों में यह थोड़ी सबसे प्रभावशाली है अन्य वैज्ञानिकों ने डार्विन के सिद्धांत का समर्थन किया और उन्होंने डार्विनवाद का प्रसार करते हुए इंग्लैंड और बाकी दुनिया की यात्रा की हम इस सिद्धांत की रक्षा के लिए अंत तक लड़ेंगे जून 1860 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ब्रिटिश सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की बैठक में 1000 से अधिक पत्रकार और राजनेता शामिल हुए देवी और सज्जनों क्या आपने डार्विन की किताब पढ़ी है उसने भगवान का अपमान किया है यह शुद्ध विज्ञान है क्या विज्ञान और धर्म में अंतर नहीं कर सकते क्या आपको बंदर का वंशज होने में कोई ऐतराज नहीं है फिर क्या आपके दादी दादा एक बंदर थे आपने क्या कहा हा हा हा अगर आप जैसा कोई दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए अपने अधिकार का उपयोग करता है हिम्मत कैसे हुई मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में बहस बंद नहीं हुई वो धीरे धीरे फैल रही है क्या मनुष्य वास्तव में विकसित बंदर है इसके अलावा कुछ विद्वान जिन्होंने डार्विन के सिद्धांत का समर्थन किया जैसे हक्सले और लयल प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में हर चीज से सहमत नहीं थे यह विकासवाद का सिद्धांत लेखों से भरा हुआ है डार्विन दूसरों की प्रतिक्रियाओं से निराश न हो हम्म यदि आप कुछ विस्तृत सामग्री जोड़ते हैं और मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से समझाते हैं तो निश्चित रूप से शक करने वाले लोग भी इस अद्भुत खोज को स्वीकार करेंगे हालांकि तमाम आलोचनाओं के बावजूद प्रजातियों की उत्पत्ति ने धीरे धीरे गति पकड़नी शुरू की मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं प्रोफेसर प्राकृतिक विविधता की जाँच अभी शुरू हुई है सच में मैंने अपने सिद्धांत को स्थापित करने के लिए बहुत लंबा और खतरनाक रास्ता तय किया है जल्दी डार्विन के सिद्धांत को मानव इतिहास की क्षेत्र को प्रभावित किया बल्कि प्रकृति विज्ञान मनोविज्ञान समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र को भी प्रभावित किया लेकिन पृथ्वी पर जीवन के विकास के इतिहास की तुलना में मेरी यात्रा केवल एक एक पर लंबी एक जिज्ञासु लड़का ओ मधुमक्खी समझ में आया ओ मुझे डंक मारा है दर्द हो रहा है चार्ल्स हां कैरोलिन अगर उसे पता चलेगा कि मैं कीड़े पकड़ रहा था तो मैं फिर से बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा चार्ल्स मेरी बात सुनो बहन ये मधुमक्खी का डंक नहीं है बस एक छोटी सी चोट है मां का निधन हो गया मां चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म बारह फरवरी अठारह को सुरूस इंग्लैंड में एक धनी चिकित्सक के परिवार में हुआ माँ डार्विन छह परि बच्चों में से पांचवे थे और उनकी तीन बड़ी बहनें और एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन थी ओह प्रसिद्ध वेजवुड प्रसिद्ध वेजवुड के बर्तनों की कंपनी के संस्थापक की योसिया वेजवुड की बेटी डार्विन की माँ सुजा ना का जन्म भी एक धनी परिवार में हुआ था जब डार्विन आठ साल के थे तो कैंसर से उनकी माँ की मृत्यु हो गई अब से मैरियन और कैरोलिन तुम्हारी माँ की भूमिका निभाएंगे तुम दोनों अपने भाइयों तुम दोनों को अपने भाइयों और बहनों की देखभाल करने की जिम्मेदारी लेनी होगी हाँ पिताजी यदि वे कहना नहीं मानते तो उन्हें दंड के लिए कोड़े का प्रयोग करें पिता ने क्या कहा अगर हमारी बड़ी बहने माँ का स्थान लेंगी तो मुझे पिता का स्थान लेना होगा तो अब से तुम मेरी बात ध्यान से सुनना माँ मैरियन तुम होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो समय पर होमवर्क करना चाहिए मैं होमवर्क करने ही वाला था सच में वाह वाह अगर तुम पिता का स्थान लेने की सोच रहे हो तो तुम बह गए चार्ल्स अब तुम्हारे नहाने का समय हो गया है अरे हा हा देखो क्या होता है जब तुम अपने बड़े भाई के साथ खिलवाड़ करते हो हाँ क्या चार्ल्स फिर भाग गया है वाह वो करीब था अगर मैं यहाँ रहा तो कैरोन मुझे फिर से जाने का कोई और कारण मुझे फिर से ले जाने का कोई और कारण खोज लगी चार्ल्स चार्ल्स के पिता रॉबर्ट डॉर्विन बहुत ही सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति थे जिनका गहरा अंतर ज्ञान था चार्ल्स को बाहर घूमना इतना पसंद क्यों है एक सम्मानित चिकित्सक उन्होंने एक सम्मानित चिकित्सक के रूप में उन्होंने 21 साल की उम्र के आसपास रोगियों का इलाज करना शुरू किया और उसमें बहुत सफल रहे उसे अध्ययन में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे चूहों के शिकार के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं है यह गंभीर बात है मैंने केवल एक ही अंडा लिया वह ओ पिताजी तुमने सिर्फ पक्षी का एक ही अंडा क्यों लिया मुझे पक्षियों के लिए दुख हुआ और मुझे सिर्फ एक अंडे की ही जरूरत थी चार्ल्स तुम्हें होमवर्क में मजा नहीं आता नहीं मुझे प्रकृति देखना शंख और पत्थर इकट्ठा करना और मछली पकड़ना ही पसंद है हमारे परिवार में किसी और को इस तरह की चीजें पसंद नहीं है मुझे आश्चर्य है कि तुम में ऐसी रुचि कहां से आई अगले साल से तुम डॉक्टर बटलर के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने जाओगे ठीक स्कूल सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं होती वहां और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है पापा क्या आप तेज दौड़ सकते हैं दौड़ना अंडे के माँ बाप वापस आ गए हैं क्या उन्हें पता है कि उनका एक अंडा गायब है और वे बहुत गुस्से में है तेजी से भागे आह उधर जाओ मेरे पीछे मत आओ नौ साल की उम्र में डार्विन ने डॉक्टर बटलर के सुरूसबरी बोर्डिंग स्कूल में प्रवेश किया क्या तुम्हें पता है कि मेरी पसंदीदा कहावत क्या है हाँ यह कि किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती न करें जिसका आप सम्मान नहीं करते हैं ठीक यह स्कूल अच्छा स्कूल है इसलिए मैं तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई कर, कर... इसलिए तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए और ढेर सारे दोस्त बनाने चाहिए हालांकि उनके पिता को स्कूल पसंद था लेकिन जिज्ञासु डार्विन के लिए बटलर का स्कूल कोई अच्छी जगह नहीं थी जमहाई बहुत कठोर और सख्त स्कूल है प्राचीन इतिहास और भूल के अलावा वो और कुछ नहीं पढ़ाते डार्विन को पढ़ाई से अधिक प्रकृति का अवलोकन करना पसंद था वो अपना अधिकांश समय कीड़ों या पक्षियों का शिकार करने में या तो चट्टा इकट्ठा करने में बिताता था चार्ल्स कौन सी किताब पढ़ रहे हो सेलबोन की का प्राकृतिक इतिहास की किताब उसमें सेल बोर्न में किए गए प्रकृति अवलोकनों का वर्णन है इसमें पक्षियों की आदतों का महान रिकॉर्ड है मुझे लगा कि तुम्हारी केवल कीड़ों और पौधों में रुचि है लेकिन अब पक्षियों में भी आप ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको इतना अनोखा शौक है ठीक है जब मैं वेल्स गया तो मैंने वहां बहुत सारे कीड़े देखे हम साथ जाते तो अच्छा होता वेल्स चलो चले कहा वेल्स जहां बहुत सारे कीड़े हैं हम्म और हम चलने लगे यदि तुम अकेले जाओगे तो मेरे पास करने के लिए बहुत सी चीजें बाकी हैं अंत में दोनों वे दोनों एक साथ वेल्स गए वाह जरा इन दुर्लभ कीड़ों को तो देखो देखो मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ तक कि की हेट्रोटेरॉन कीड़े भी हैं और तुम उन पतंगों का स्कूल में तुम उन पतंगों को स्कूल में नहीं देखोगे मुझे बहुत खुशी है कि हम यहाँ आए मुझे इनमें से कुछ को नमूनों के लिए जरूर पकड़ना है यार पर मैं यहाँ क्या कर रहा हूं क्या ये वही पतंगे हैं जो आपने वेल्स में पकड़े थे हाँ वे विशेष पतंगे हैं जो आपको वहां नहीं मिलेंगे जहां हम रहते हैं मैं उनका अधिक बारीकी से अध्ययन करूंगा मतलब कि तुमने उन्हें मार डाला ताकि तुम उन्हें इकट्ठा कर सको अगर हमार, अगर हमारी बहन को इस बारे में पता चल गया तो गुस्सा होगी वो मानती है कि सारा जीवन कीमती है यहां तक कि की छोटे कीड़े भी क्या सच में अरे नहीं देखो कैरोलिन है तुम उन्हें छिपा दो जिससे वो उन्हें देख नहीं पाए बहन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने न, न, के लिए जीवित पतंगे पकड़े हैं वो मैंने नहीं किया देखो मैं वो उन्हें इकट्ठा करने के लिए वेल्स गया था अरे वो अभी यहीं पर था अब वो कहां भाग गया चाह तुम बहुत झूठे हो तुम आसानी से छोटे भाई पर कायरता से दोष मर सकती हो मैं सच में उसमें शामिल नहीं था तो बताओ तुम्हारे सिवा वहां और कौन था वाह बहन कैरोन कितनी डरावनी है चार जरा इंतजार करो तुम जरूर पकड़े जाओगे यह मेरे दादाजी की लिखी किताब जैसी देखती है प्राणी विज्ञान डार्विन दा। का विकासवाद का सिद्धांत एकदम मौलिक नहीं था वह तो सभी जीव सेल्फिश से आए हैं डार्विन के दादा इरासमस ने भी विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित जुनोमिया नाम की एक पुस्तक लिखी थी डार्विन के दादा इरासमस ने भी विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित जुनोमिया नाम की एक पुस्तक लिखी थी उनके बचपन के विचारों से बहुत अलग था लेकिन दिमाग में विकास की अवधारणा के बीच जरूर बोए अगर दादाजी कहीं आसपास होते तो मैं उनसे कई दिलचस्प कहानियां सुन पाता अरे इस दुर्लभ अंकुर को अत्यंत सावधानी के साथ उगाया जाना चाहिए जरा रुको अगर मैं पकड़ा गया तो मैं और मुश्किल में पड़ जाऊंगा भी भी के, के भविष्य के बारे में चिंतित थे उन्होंने सुरुज भरी बोर्डिंग स्कूल छोड़वाया और उसे डॉक्टर बनाने की ठानी तुम कब तक रसायन विज्ञान के प्रयोग करते रहोगे चलो मरीजों की देखभाल करने में मेरी मदद करो ठीक स्कूल छोड़ने के बाद डार्विन ने डॉक्टर बनने के लिए करीब मरीजों महिलाओं और बच्चों की देखभाल की कृपया अपने लक्षणों को विस्तार से बताएं मुझे खांसी और बुखार और कमजोरी है फिर उसने स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में अपने भाई के साथ चिकित्सा प्रशिक्षण शुरू किया तुमने स्कूल क्यों बदला मुझे लगा तुम कि तुम अकेले होगे। मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए आया हूँ हालांकि डारविन को जल्द ही पता चल गया कि डॉक्टर की पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं थी डॉक्टर कृपया मेरे बेटे को जिंदा बचाओ तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो जल्दी सर्जरी की तैयारी करो तब तक एनेस्थीसिया नामक दवा मौजूद नहीं थी इसलिए सर्जरी के समय मरीज दर्द से कराते और चिल्लाते थे ओह देखो कितनी तेजी से काम कर रहा है वो निश्चित रूप से एक डॉक्टर है वाह मैं खून देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता मुझे नहीं लगता कि मैं कभी डॉक्टर बनूंगा स्कूल में सर्जरी करते समय दोनों बार डार्विन ऑपरेशन पूरा होने से पहले ही भाग गया वो खून सह नहीं सका उसने फिर कभी किसी सर्जरी क्लास में भाग नहीं लिया चार्ल्स कहां जा रहे हो सर्जरी अभी खत्म नहीं हुई है प्रोफेसर थॉमस थॉमसोप के रसायन विज्ञान की पढ़ाई के अलावा डार्विन ने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में डॉक्टर की पढ़ाई में रुचि खो दी डार्विन पर सबसे बड़ा प्रभाव एक इरासमस डार्विन। डार्विन के पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने विकासवाद यानी रखा था उनमें सबसे जोर शोर से डॉर्विन के दादा इरासमस डॉर्विन थे इरासमस ने सबसे पहले विकासवाद के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था इरास्मस एक बहुत ही सक्षम चिकित्सक थे उन्होंने गरीब रोगियों से अपनी सेवाओं के लिए पैसे लेने से इनकार किया की और दोनों में गहरी थी। वो लूनर सोसायटी के सदस्य थे जो वैज्ञानिकों दार्शनिकों और अन्यको के एक समूह था और विज्ञान और प्रकृति के बारे में लिखते थे उन्होंने वैज्ञानिक पुस्तक जुनोमिया और प्रकृति का मंदिर कविता सहित कई किताबें और कविताएं लिखी लेखन में उन्होंने अक्सर विकासवाद के बारे में अपनी राय व्यक्त की उनके अनुसार जीवन पहली बार एक सूक्ष्म जीव से के रूप में शुरू हुआ विकास की जो अवधारणा आज अधिकांश वैज्ञानिकों द्वारा सच मानी जाती है उसे सबसे पहले चार चार्ल्स डार्विन के दादा इराशमस दारवीन ने पेश किया था इराशमस ने यह खोज भी की कि प्रजातियों की विविधता में पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण रोल होता है और जीव अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं उन्होंने इन निष्कर्षों का वर्णन अपनी पुस्तक जुनोमिया लॉज ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ में किया जिसके लिए वे प्रसिद्ध भी हुए द्वारा परिकल्पित सिद्धांत उनके पोते चार्ल्स द्वारा किए गए शोध से काफी अलग था हालांकि स्पष्ट है कि चार्ल्स अपने दादाजी के काम से जरूर प्रेरित थे दो कैम्ब्रिज में जीव विज्ञान के प्रोफेसर स्कूल में पढ़ाई में अपनी रुचि खो देने के बाद डार्बिन ने स्कॉटलैंड के तट की खोज और समुद्री स्पेसीमैन इकट्ठा करने शुरू किए जैसे जैसे उनकी एकत्रित जीवों की संख्या बढ़ी डार्विन की जानवरों की व्यवस्थित रखने के तरीके के रूप में टैक्सी में रुचि विकसित हुई उन्होंने दक्षिण अमेरिका में पैदा हुए जॉन एडमोन स्टोन से टैक्सी सीखी गुर आ मुझे इस तरह मत डरा हो आपने चमड़ी को बहुत ढीला सिला है वो देखो मुझे पता था कि तुम उसे गलत कर रहे थे हम्म मैंने ठीक किया एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के एक साल बाद डार्विन का भाई एनाटोमी का अध्ययन करके करने के लिए लंदन चला गया तुम यहां मेरे बिना ठीक ठाक रहोगे ना क्या तुम्हें जाना जरूरी है मुक्त हूँ अब मैं खुद इंचार्ज हूँ देखो मेरा पता है इपी भाई भाई के जाने के बाद डार्विन एक प्राकृतिक इतिहास अध्ययन के ग्रुप प्लीनियन सोसाइटी में शामिल हो गए इस ग्रुप के कारण ही विलियम्स, प्रोफेसर प्रोफेसर प्रोफेसर जॉन और और रॉबर्ट सहित नए दोस्तों से मिल पाए। उसने कोल्स्ट्रीम और की समुद्री जीव विज्ञान कक्षाओं में में भाग लिया। अक्सर डिसेक्शन के लिए कीचड़ वाले तट क्षेत्रों क्या मुझे शरीर रचना डार्विन की भूविज्ञान में भी बहुत रुचि थी और उन्होंने भूविज्ञान पर एक्सपर्ट डॉक्टर रोबिन रॉबर्ट जेमिसन द्वारा पढ़ाए गए कोर्स को पढ़ा था हमने बाहर जो देखा है वो बादाम के आकार की पिघली हुई चट्टान थी और जमाई वो प्रोफेसर जेमिसन के लेक्चर बेहद उबाऊ हैं लेकिन प्रोफेसर का भू यानी जियोलॉजी संग्रहालय बेहतरीन है प्रोफेसर जेमिसन संग्रहालय में जियोलॉजी नमूनों के प्रभारी थे और डॉर्विन ने वहां डिस्प्ले के लिए पक्षी स्टफ करने में घंटों बिताए क्या तुमने संग्रहालय में सभी पक्षियों को स्टफ कर दिया अब तुम्हें उसी उत्साह के साथ करना चाहिए। लगता है कि मैं उनके मुंह को भर दूंगा अठारह के अप्रैल में डार्विन ने केवल दो साल बाद और बिना डिग्री अर्जित किए एडिनबर्ग विश्वविद्यालय छोड़ दिया एडिनबर्ग छोड़ने के बाद डार्विन ने कुछ महीनों के लिए फ्रांस की यात्रा की फ्रांस से लौटने पर डार्विन श्रॉप गया जहां उन्होंने शिकार का मजा लिया आखिर मुझे आखिर मुझे वो मिला हां मैंने उसे अपनी आंखों से देखा हम्म मुझे समझ नहीं आता मैंने उस चिड़िया को गोली मारी लेकिन वो जोर देकर कहता है कि उसने गोली मारी चिंता न करें यह रहा आपका गवाह सचमुच तुम एक मेहमान के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे उन्होंने कहा कि वे बस खेल रहे थे मैं ठीक हूं अरे उस बंदूक को देखो डार्विन कुछ समय के लिए श्रॉप शायर में रहे और एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी फैनी ओवन से परिचित हुए क्या वाकई आप एक अच्छे निशानबाज हैं लेकिन तुम उससे बहुत बेहतर हो मैं बहुत खुश हूं कि मैं यहां आया और आप मैं आपसे मिल पाया मैं भी चार्ल्स अब डार्विन के पिता को पता चला कि डार्विन ने डॉक्टर नहीं बनने का फैसला किया था चार्ल्स अपना सारा समय घूमने और शिकार करने में बिताता है इस तरह वो अंत में एक आलसी निकम्मा बन जाएगा क्या मेरे यहाँ दबाने पर दुखता है हाँ चार्ल्स का कहना है कि उसके डॉक्टर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है चार्ल्स के से तुरंत घर लौटने को कहो क्या जी पिताजी तो तुम डॉक्टर नहीं बनना चाहते हो नहीं फिर तुम क्या करना चाहते हो जो मैं अभी कर रहा हूँ मतलब तुमने नहीं सोचा कि यदि तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो ओह यदि तुम डॉक्टर नहीं बनना चाहते हो तो एंगलिकन चर्च के पुजारी ही बन जाओ एंगलिंगन चर्च के पुजारी ही बन जाओ क्या हमारा परिवार तो एंग्लिंकन चर्च का सदस्य भी नहीं है एंग्लिंकन पुजारी उच्च वर्गो के साथ शिकार करते और मिलते जुलते हैं इसलिए वहां तुम्हें ठीक लगेगा उस समय पादरी बनने के लिए आपके पास इंग्लैंड के विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए थी मुझे में पादरी बनने का धार्मिक समर्पण नहीं है लेकिन अगर पिता की इच्छा है तो फिर कोई विकल्प नहीं है डार्विन ने मिडिल स्कूल के बाद से जो कोई पढ़ाई नहीं की थी लेकिन एक निजी डार्विन ने मिडिल स्कूल के बाद से कोई पढ़ाई नहीं की थी लेकिन एक निजी निजी ट्यूटर के साथ पढ़ने के बाद उन्हें जनवरी अठारह में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट कॉलेज में प्रवेश मिला भाई तुम फिर आए मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे हाँ हाँ वो हमारा दूसरा चचेरा भाई है विलियम डॉर्विन फॉक्स हम लंबे समय बाद मिल रहे हैं हाँ यहाँ कैम्ब्रिज में करीब दो हजार छात्र है और से चिंता मत करो चार्ल्स कीड़ो का पीछा करते हुए पूरी तरह खुश रहता है ओह महान इसका मतलब है कि तुम सही जगह पर आए हो चार्ल्स क्या यह वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर रेवरेंड हेंसलो का घर है प्राकृतिक इतिहास में रुचि रखने वाले हर एक छात्र का हमेशा स्वागत होता है बड़े चचेरे भाई विलियम डार्विन ने उन्हें हेंसलो से मिलवाया जिनका डार्विन के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा मेरा चचेरा भाई चार्ल्स डार्विन कृपया आप इसे अपने घर जैसा ही समझो मुझे तुम्हारे प्रकृति के शौक के बारे में पता है क्या प्रकृति और जीव विज्ञान में समान रुचि के कारण डार्विन और प्रोफेसर हैंस्लो कई चीज़ों पर चर्चा कर पाए और जल्दी काफ़ी करीब है लेकिन प्रोफेसर आपने हमारे बारे में भी यही कहा था कि हर कोई प्रकृति को समान महत्व देता है सब भी लोग प्रकृति को एक पशुशाला के रूप में देखते हैं लेकिन चार्ल्स की को प्रकृति में फूल दिखते हैं चार्ल्स ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपना आधा समय प्रोफेसर हैंस्लो के साथ शेयर करने में बिताए तो क्या हमें गाय की खाद की खुशबू आ रही है नहीं ऐसी बात नहीं है डार्विन ने ने के के के साथ इतना समय बिताया कैम्ब्रिज साथियों उन्हें मैन वॉक्स करार दिया के कारण डार्विन का परिचय कई प्रसिद्ध लोगों से हुआ सेंडविक अगली बार जब आप जियोलॉजी की फील्ड ट्रिप पर जाएं तो चार्ल्स को साथ ले जाएं भूविज्ञान में उनकी काफी रुचि है बेशक उसका स्वागत है जब वो प्रोफेसर हैंस्लो के साथ नहीं होते थे तब डार्विन विलियम के साथ बीटल कीट इकट्ठा कर रहे होते थे। एक और, एक तुम क्या कर रहे हो हाँ बिटल ने एक भयानक रस छोड़ा है अरे बापरे चलो छुटकारा मिला अरे बिटल का रस वाकई में जहरीला होता है वो सामान किस्म की बिटल थी उसे पैना गियस क्विम केटस कहते हैं वो छोटी किस्म की थी तुमने जो देखा वो क्रूसीफिक्स ग्राउंड बीटल नहीं थी सचमुच वो समान किस्म की बीटल थे उसे कहते हैं वो छोटी किस्म की थी चार्ल्स मैंने क्रूसीफिक्स ग्राउंड बीटल पकड़ी है सचमुच लो वो तुम्हारे लिए धन्यवाद विलियम इसे मेरी ओर से अलविदा तोहफा समझना मैं जल्दी ग्रेजुएशन करूंगा क्या पहले मेरा भाई गया और अब तुम भाई और चचेरे भाई दोनों ने अपनी अंतिम परीक्षा पास करके विश्वविद्यालय छोड़ दिया अचानक डार्विन बहुत अकेला हो गया डार्विन ने अपने उद्देश्य की भावना खो दी और वो दुखी रहने लगा उसने दोस्तों के साथ मिलना शुरू किया और वो रात देर तक बाहर रहता और पढ़ाई की उपेक्षा करने लगा उससे उसका रिजल्ट बहुत खराब हुआ अब स्कूल के बारे में भूल जाओ और जमकर मजा करो बढ़िया विचार चार्ल्स डार्विन ने अपनी गर्मी की छुट्टी ग्राउंड बीटल इकट्ठा करने और पढ़ने में बिताई सर्दियों में वह फैनी कैसा शिकार करने गया स्कूल कैसा चल रहा है अभी तक अच्छा था लेकिन अब मेरे भाई और जॉर्ज दोनों जॉर्ज दोनों चले गए इसलिए मैं अब ऊब जाऊंगा तो तुम मेरे बिना ठीक ठाक हो मैं देख रहा हूं तुम किस के बारे में बात कर रहे हो चार्ल्स मैं और किसी और से मिल रही हूँ मुझे यकीन नहीं होता मैं माफी चाहती हूँ चार्ल्स हमेशा की तरह डार्विन के पिता उसकी प्रगति से खुश नहीं थे तुम्हारे खराब नतीजे हैं तुमने कभी पादरी भी तुम कभी पादरी भी नहीं बन पाओगे डार्विन ने अपने खराब ग्रेड के बारे में पिता के साथ गंभीर बहस की पिताजी मैं सिर्फ स्नातक की डिग्री हासिल करना चाहता हूँ क्या डार्विन को यह भी पता चला कि फैनी की किसी और के साथ सगाई हो गई थी फिर उसने अपनी सारी ऊर्जा पढ़ाई में लगाई बस अब से मैं पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं करूंगा अंत में डार्विन ने स्नातक की डिग्री प्राप्त की वो कक्षा में दसवीं रैंक पर रहा बधाई हो मुझे लगा कि तुम वो नहीं कर पाओगे मुझे लगा कि वो कीड़ों का व्यापारी बन जाएगा आप मुझे बधाई दे रहे हैं या मेरा अपमान कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रोवेशन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था इसलिए अपनी अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी डार्विन को वहाँ दो अतिरिक्त सेमेस्टर बिताने थे डार्विन तुम्हें अभी भी दो सेमेस्टर के लिए विश्वविद्यालय जाना है जी सर उस समय प्रोफेसर हैंस्लो ने सिफारिश की कि डार्विन जियोलॉजी की पढ़ाई करे यह मेरे लिए भी अच्छा होगा क्या अब तुम अब मुझे क्लास में नहीं जाना होगा मतलब अगर तुम्हें स्कूल जाना ही है तो जियोलॉजी की पढ़ाई क्यों ना करो उससे क्या फायदा होगा प्रोफेसर सेठवी पुराने चट्टान संरचनाओं पर शोध करने के लिए एक फील्ड ट्रिप पर नॉर्थ वेल्स जा रहे हैं मैं सिफारिश करूंगा कि तुम भी उनके साथ जा सको सचमुच मुझे पता था कि तुम्हारी उसमें रुचि होगी हा हा हाफे के साथ उत्तरी वेल्स की जियोलॉजी फील्ड ट्रिप में गए और उन्होंने लियो गोलन कॉन्वे बांगोर और कैपल क्यूरिक क्षेत्रों का दौरा किया मेरे साथ आओ तुम पत्रों के नमूने एकत्र कर सकते हो और नक्शे पर भूविज्ञानिक परतों को चिन्हित कर सकते हो जी प्रोफेसर इस तरह बढ़िया जरा ध्यान से देखो अंदर जीवाश भी हो सकते हैं जीवाश अगर ऐसा है तो मुझे उसे मुझ पर छोड़ दो छोड़ दे मैं उन जीवाश्मों को ढूंढ दूंगा चार्ज जीवाश्मों की तलाशने के लिए तुम्हें जीवाश्मों को तलाशने के लिए तुम्हें दूसरी तरफ जाना होगा मैं कहा हूँ वाह मैंने एक लंबा सफर तय किया है प्रोफेसर प्रोफेसर सेडविक जब भूविज्ञान की फील्ड ट्रिप के बाद फील्ड ट्रिप के बाद प्रोफेसर सेडविक के साथ डॉन नॉर्थ नौल, वेल्स लौटे तो एक महत्वपूर्ण पत्र उनकी प्रतीक्षा कर रहा था जो उनके जीवन को बदलने वाला था चार्ज तुम्हारे लिए एक पत्र धन्यवाद बहन पत्र प्रोफेसर हेन्सलो का है चार्ल्स मुझे एक प्रकृतिवादी के रूप में बीगल जहाज के सदस्य के रूप में शामिल होने का मान्यौता मिला है पर मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि अभी अभी हमारे पहले बच्चे का जन्म हुआ है और पत्नी मेरे जाने के खिलाफ है अरे बाप रे, मुझे लगता है कि तुम प्राकृतिक इतिहास के मूल्यवान चीजों की खोज संग्रह और अवलोकन करने में पूरी तरह सक्षम हो अगर तुम बीगल जहाज पर प्रकृतिवादी के प्रकृतिवादी के रूप में मेरी जगह ले सको तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा यह तुम्हारे लिए जीवन का अनूठा अवसर हो सकता है प्रकृतिवादी पर डार्विन का सबसे बड़ा प्रभाव दो लैमार्क बेप्ति, जीव विज्ञान शब्द गढ़ा था लेमार्क अपने विकासवाद के सिद्धांत के आधार पर प्रसिद्ध हुए उन्होंने अस्तित्व की महान श्रृंखला पर भी सवाल उठाया अस्तित्व की महान श्रृंखला ने प्रकृति की को एक सीढ़ी के रूप में देखा जहां हर जीवित वस्तु एक स्थान पर स्थित थी सबसे नीचे मुख्य पौधे थे और उनके ठीक ऊपर साधारण जानवर थे सीढ़ी पर आगे उभयचर पक्षी स्तनधारी और मनुष्य थे मनुष्य लगभग सीढ़ी के बीच में स्थित थे और भगवान सबसे ऊपर थे लमाक ने इस विचार को संशोधित करते हुए सुझाव दिया कि सीढ़ी पर प्रजातियों की स्थिति तय नहीं थी और सीढ़ी की कोई ऊपरी सीमा नहीं थी इस संस्करण में भगवान को शीर्ष पर मनुष्य के साथ बदल दिया गया था और मनुष्य के नीचे के सभी प्राणियों को मनुष्यों में विकसित करने की दिशा में काम करने वाला माना जाता था लेक ने सुझाव दिया कि तथ्य यह है कि प्राचीन चट्टान परतों में जीवाश्म थे और जो हाल के जीवाश्मों की तुलना उच्च स्तर तक विकसित हुए थे और उनके विचार के समर्थन में सबूत थे इसके अलावा उन्होंने भी दावा किया कि एक कुछ चंद अन्य प्रजाति के विकास का परिणाम थी और उसमें मनुष्य का कोई अपवाद नहीं था उस पर वो धर्मशास्त्रियों के क्रोध और आलोचना के शिकार बने यद्यपि लेमार्क के अधिकांश विचार गलत निकले उन्होंने दृढ़ता से विकासवादी विचारों को प्रस्तुत किया और उन्हें सही ठहराने की ठहराने की कोशिश की इस कारण से लेमार को विकासवादी विचार के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है तीन बिगल की यात्रा बिगल जहाज की यात्रा में एक प्रकृतिवादी जैसे शामिल होना डार्विन के लिए एक जीवन बदलने वाली घटना साबित होगी डार्विन ने प्रोफेसर हेंसलो के निमंत्रण को स्वीकार किया एक नौसेना सर्वेक्षण जहाज पर एक प्रकृतिवादी के रूप में मुझे दुनिया का काफी मुझे दुनिया का काफी कुछ पता लगाने का मौका मिलेगा मुझे इस प्रस्ताव को नहीं ठुकराना चाहिए लेकिन एक ऐसे व्यक्ति ने विरोध किया जिसके समर्थन को सबसे ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं लेकिन मैं तफरी की यात्रा के लिए नहीं जा रहा हूँ मैं एक ब्रिटिश सेना नौसेना सर्वेक्षण जहाज पर एक प्रकृतिवादी के रूप में जा रहा हूँ वो तो और भी संदिग्ध है मैं तुम्हें बिना डिग्री वाले एक प्रकृतिवादी के रूप में ले जाने की वे तुम्हें बिना डिग्री वाले एक प्रकृतिवादी के रूप में ले जाने की सोच रहे हैं। मुझे, इसमें दाल में है। बाप रहे। मुझे यकीन है सिफारिश लाओ मैं तुम्हारी बीगल योजना के लिए सहमत हो सकता हूँ मैं पिताजी की जान पहचान के किसी व्यक्ति को नहीं जानता जो मेरी सिफारिश करेगा डार्विन ने बीगल अभियान में शामिल होने को अस्वीकार करते हुए प्रोफेसर हैंशलो का जवाब दिया अपनी उदासी से निपटने के लिए वो अपने चचेरे भाइयों के साथ शिकार करने गया इस शिकार पर उनकी मुलाकात अपने चाचा योशिया से हुई जिन्होंने डार्विन का समर्थन किया चिंता मत करो मैं तुम्हारे पिताजी को तुम्हें जाने देने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करूंगा सचमुच दोनों ने मिलकर डार्विन के पिता को पिताजी को मन बदलने के लिए एक पत्र भी लिखा प्रिय भाई डार्विन मेरे आदरणीय पिताजी डार्विन के पिताजी ने पत्र पढ़े और अंत में उन्होंने डार्विन को बिगड़ पर जाने की अनुमति दे दी अगर योशिया वेजबुड जैसा तर्क व्यक्ति इस योजना से सहमत है फिर मैं आपत्ति क्यों करूँ वाह पिताजी ने आखिरकार मुझे जाने की अनुमति दी सितंबर 1831 को सिफारिश की, की है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता अच्छा खराब मौसम और नाव की मरम्मत के कारण उन्हें देरी हुई फिर सत्ताईस दिसंबर अठारह सौ इक्कीस को बिगल अपनी यात्रा पर निकला प्रोफेसर में बहुत सारे जानवरों और पौधों के नमूने आपको भेज रहा हूँ कृपया उन्हें अच्छी तरह से स्टोर करें उनके बारे में चिंता मत करना तुम्हारी यात्रा शुभ हो उस समय डार्विन कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि दो साल की उनकी यात्रा लगभग साल चलेगी अंत में हम लोग समुद्र में हैं बिगल पर सवार छह खिलासियों के साथ चौहत्तर चालक दल के सदस्य थे जिसमें एक डॉक्टर एक चित्रकार फर्नीचर निर्माता और बड़ाई शामिल थे कुछ पहली बार जहाज यात्रा कर रहे थे हैं। एक दूसरे की मदद करें जी सर डार्विन आप ठीक है ना आपको समय के लिए अकेला बंद महसूस करेंगे जी ओह, माफ करें वो समुद्री बीमारी है हमें पहली बार यात्रा करने वालों की मदद करनी चाहिए रॉयल ने भी सर्वेक्षण जहाज के रूप में इस जहाज को विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करना था हम दक्षिण अमेरिका के तट का सर्वेक्षण करेंगे और ब्राजील में रियो डि जनेरियो की लोन्डी यानी देशांतर को मापेंगे हम फोकलैंड द्वीपों का भी पता लगाएंगे जिनका अर्जेंटीना के साथ युद्ध चल रहा है फिर हम द्वीप द्वीप समूह, ताहिती, ऑस्ट्रेलिया, सेंट हेलेना और एशियन के चारों ओर यात्रा करेंगे रास्ते में उनकी स्थिति को सटीक तरीके से मापेंगे हमें बहुत से ऐसे जानवर और पौधे देखने को मिलेंगे जो हमें इंग्लैंड में नहीं मिलते हैं इसके लिए जहाज पर सभी का सहयोग लगेगा इसलिए मैं आप सभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें जी सर क्या हम तीनों को इस छोटे कमरे में रहना होगा हम दो ठीक हैं लेकिन यह विद्वान इतने छोटे क्वार्टर में कभी नहीं रहे होंगे क्या वो ठीक ठाक रहेंगे जब से मैं छोटा था तब से मैंने दुनिया तब से मैं दुनिया को देखना चाहता था अब मुझे एक विद्वान के रूप में यह महान अवसर मिला है इसलिए मैं कहाँ सोता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डार्विन का एवोल्यूशन यानी विकासवाद का सिद्धांत बीगल पर उनके पांच वर्षों लहरों और संक्रामक रोगों से लड़ने का परिणाम था यदि विकास का पूरा सिद्धांत डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन स्पीसीज में नहीं है तो बीगल की यात्रा तो उसकी प्रस्तावना बीगल की यात्रा को उसकी प्रस्तावना कहा जा सकता है वो यात्रा बेहद महत्वपूर्ण निकली मुझे यहाँ पर घटने वाली हर चीज और घटना का विस्तृत रिकॉर्ड रखना होगा हेलो सीगल अब हम जब चारों तरफ से पानी से घिरे हैं तो ये तो यह एक सच्ची समुद्री यात्रा जैसी लग रही है क्या आप थोड़ा साइड में जा सकते हैं ठीक यदि मेरा ब्लॉक होगा तो फिर मैं चित्र कैसे बनाऊ पाऊंगा मुझे माफ करें वाह में सुंदर पेंट करते हैं सब कुछ इतना सजीव दिखता है अगर मैं अच्छी तरह से पेंट नहीं करूंगा तो मैं भूखा मरूंगा शायद मैं आपको जानता हूं आप चित्रकार ऑगस्टस अल तो नहीं हैं बिल्कुल सही हाँ हाँ कोई आश्चर्य नहीं मैं प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन हूँ आपसे मिलकर खुशी हुई अब हम यात्रा के दौरान बार बार मिलेंगे हम्म हेलो मैं सिम्स कोविंगटन हूं और मैं नाव पर छोटे मोटे काम करता हूं। वह इस नाव में विभिन्न प्रतिभाओं वाले लोग हैं वो कौन सी किताब है हमें दिलचस्प भाग दिखाएं। ही ही। अरे यह भूविज्ञान के सिद्धांतों की पुस्तक है यह बताती है कि आज हम जो कुछ भी पृथ्वी की सतह पर देखते हैं वो पृथ्वी को धीमी गति से पृथ्वी की धीमी गति से कैसे बनी है क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे नहीं धन्यवाद हाँ हाँ हाँ इंग्लैंड के डेवन बंदरगाह से प्रस्थान करने के दस दिन बीगल टेनेव द्वीप जमीन, पर इंग्लैंड से के के अनुमति नहीं, नहीं है हम क्या करें हमें जहाज पर ही रहना होगा हम कल सुबह तड़के प्रस्थान करेंगे जी सर अगली सुबह जब डॉर्मिन ने बादलों के बीच उगता हुआ सूरज देखा तो भावना से अभिभूत हो गए आह मुझे अंदाजा नहीं था कि सुबह का सूर्योदय इतना शानदार हो सकता है कृपया मेरे देखने में बाधा न बने फिर से वही इस डेक पर इतनी जगह है फिर भी आप हमेशा मेरे पीछे जाकर क्यों पेंट करते हैं क्या कुछ शांत हो शांत हो कृपया हमें सूर्योदय का आनंद लेने दें ले। क्या सब प्रस्थान के लिए तैयार हो लंगर उठाओ यात्रा आरम्भ करो वे लोग काफी शोर कर रहे हैं अच्छी बात है कि हमने उन्हें तट पर नहीं आने दिया है तेज सूर्य की तपिश और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यहाँ की जमीन जीवन के लिए दुर्गम हो गई होगी लेकिन इतनी उजाड़ जगह में भी ताड़ के पेड़ मिलना काफी आश्चर्यजनक बात है वास्तव में उस चिड़िया ने एक छिपकली पकड़ी है भारतीय किंगफिशर वो पक्षी इंग्लैंड में भारतीय किंगफिशर जितना सुंदर नहीं है लेकिन वो काफी तेज लगता है वाह तुम सच में बहुत कुछ जानते हो अरे आसमान इतना धुंधला क्यों है हाँ महीन धूल है वो अफ्रीका से उड़कर आई है हाँ तुम्हारा मतलब है कि धूल अफ्रीका से इतनी दूर उड़कर आ सकती है हाँ आसानी से इससे हमें यह भी पता चलता है कि फूल रहित पौधों के बीच विस्तृत क्षेत्रों में कैसे फैलते हैं चाहे कोई भी विषय हो वो हमेशा कीड़ों और पौधों की बात करता है देखो ऑक्टोपस सच में द्वीपों में सेंट जागो द्वीप पर ऑक्टोपस खोजने के बाद डार्विन ने उनकी विशेषताओं का बार बार अवलोकन किया वो शरीर के सभी अंगों को स्वतंत्र रूप में घुमाते हुए भागने की कोशिश करता है बुनने से वो ज्यादा स्वादिष्ट लगता हम कहाँ जा रहे हैं आपको लगता है आवाज वो क्या है हाँ उस टापू का समुद्र तट चौदह मीटर ऊंची एक चट्टान से घिरा हुआ था जिसके बीच से एक लंबी सफेद पट्टी चल रही थी हम्म वो सफेद पट्टी क्या हो सकती है मुझे करीब से देखना होगा यह खतरनाक है शंख और करल कोरल समुद्र तल की एक परत इतनी ऊंची जगह पर कैसे आ सकती है यह हो सकता है कि समुद्र का किनारा इतनी ऊंचाई तक फैला हुआ था शायद पिघली हुई चट्टान ने समुद्र तल के सीपियों को ढक दिया था फिर वो ऊपर गया जिस प्रक्रिया में वे सफेद हो गए भूवैज्ञानिक लायल के अनुसार जिन कारणों से पहाड़ ऊँचे और चट्टानों की पृथ्वी बदलती है लेकिन वो सोच इन सीपियों और कोरल का यहाँ होना नहीं समझा सकती है वैसे भी मैं वापस कैसे उतरू बिगल के फर्डे द्वीपों पर बहुत लंबे समय तक नहीं रुका जहाज फिर से रवाना हुआ और अटलांटिक महासागर के पार ब्राजील की ओर बढ़ा जियोलॉजी पर और पुस्तकें हाँ, को जब कोई चीज उसका ध्यान खींचती है तो वो बड़ी जिज्ञासा से उसमें डुबकी लगाता है अब कुछ पारंपरिक समुद्री ज्ञान सीखने का समय है हर कोई जो पहली बार भूमद रेखा को पार कर रहा है उसे भाग लेना जरूरी है समुद्र के पौशीडॉन पौरणिक देवता के कपड़े पहनकर कप्तान ने भूमध्य रेखा के प्रभावों के बारे में जानकारी सिखाई उसे अंदर फेंक दो ओ। स्प्लैश, छपाक। यह देखो अरे हा हा हा हा बिगल जहाज ने अपनी यात्रा जारी रखी और फिर बहिया बाहिया यानी आधुनिक सल्वाडोर ब्राजील पहुंचे वाह ऐसा हरा भरा जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा यहां निश्चित रूप से कई अलग अलग प्रकार के कीड़े और पक्षी होंगे और अब कुछ समय हम अपना अब कुछ समय में हम अपना संग्रह शुरू करेंगे यहाँ इकट्ठा करने के लिए हर जगह कीड़े ही कीड़े हैं तब आप उन्हें जरूर एकत्र कर सकते हैं मुझे उन्हें पकाना बहुत पसंद है क्या हम एक छिपकली खा सकते हैं क्या जाओ दावत खाओ पर अकेले मैंने जिन कीड़ों को पकड़ा है मुझे उनके नमूनों को बनाकर उन्हें प्रोफेसर हैंशलो के पास भेजना है प्रोफेसर में यहाँ बहुत अच्छा समय बिता रहा हूँ मैं उड़ती तितलियों को पकड़ने दौड़ता हूँ और फिर मैंने अनगिनत दुर्लभ पेड़ खोजे हैं ब्राजील के जंगल ब्राजील के जंगल में घूमते हुए एक प्रकृतिवादी जैसे मैंने जो अविश्वसनीय चीजें देखी हैं उनका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता ब्राजील के जंगलों के अंदर डारविन ने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाना प्रकृति को समझना ही मेरी नीति है चालक दल बाहिया में अपना काम पूरा करने के बाद बिगल ब्राजील की राजधानी रियोडी जेनेरियो के लिए रवाना हुआ हम तीन से चार महीने के लिए रियो डी जेनेरियो में रहेंगे इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप सब लोग सब अपने निर्धारित सर्वेक्षण कार्य को ध्यान से पूरा करें अरे इतना गुस्सा तुम पिछड़ क्यों रहे हो उठे उठो और उस माल को उठाओ गुलाम काफी थके हुए दिखते हैं क्या अगर कोई गुलाम काम नहीं करता है तो मैं उसे बेच देता हूं और एक नया गुलाम लेता आलसी गुलामों को भोजन नहीं मिलेगा इस आदमी ने तो हद ही पार कर दी गुलाम भी लोक ही होते हैं आप उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते अब बहुत हो गया अब आपको चोट लगेगी उसने उन गुलामों को अपने पैसों से खरीदा इसलिए अधिकार नहीं है आप समझते नहीं है अफ्रीका की तुलना में यहाँ पर गुलाम बेहतर जीवन जी रहे हैं मैं एक बार एक फार्म पर गया और वहां के मालिक ने अपने गुलामों से पूछा कि क्या वे स्वतंत्र जीवन पसंद करेंगे उन सभी ने उत्तर दिया नहीं भला वे अपने मालिकों के सामने और क्या कहते अगर उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया होता तो निश्चित रूप से उन्हें कोड़े मारे जाते फिर तुम क्या कर रहे हो मुझे लगता है कि गुलामी पर आपको अपना मत बदलना चाहिए क्या मैं इसके बारे में और नहीं सुनूंगा मुझसे दोबारा बात करने की हिम्मत मत करना इससे भी अच्छा हो कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो घर चले जाओ हम्म मुझे पता था ऐसा ही होगा हाँ उसने गुस्सेल कप्तान को उकसाया था कुछ दिनों तक भूमि पर रहने के बाद डार्विन की इंग्लैंड के एक सज्जन से मित्रता होगी मैं केप फ्रियो नामक जगह पर एक फॉर्म चलाता हूँ मैं बहुत खुश हूं कि मुझे अपने वन के एक विद्वान से मिलने का मौका मिला मैंने यहां किसी अंग्रेज से मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी मैं आपको घर पर बुलाना चाहता हूं यदि समय हो तो अवश्य आए हाँ मुझे खुशी होगी मुझे पहले ही नाव छोड़ने को कहा गया है डार्लिन छह अन्य लोगों के साथ केफ फ्रियो के लिए रवाना हुए केफ फ्रियो की इस यात्रा के दौरान हम ढेर सारे पौधे और कीड़े इकट्ठा कर पाएंगे मैं एक उत्सव में भाग लेने के बाद घर वापिस जा रहा हूँ इसलिए वापसी में एक साथी का होना बहुत अच्छा है जब तक मैं आस पास आप कभी भी बोर नहीं होंगे हाँ हा। एक जुगनू देखो वे कैसे चमकते हैं ये पश्चिमी जुगनू है उत्तेजित होने पर वे बहुत उज्जवल चमकते हैं लेकिन कुछ देर बाद उनके शरीर के चारों ओर के छल्ले धुंधले हो जाते हैं वे छल्ले वे एक साथ दो छल्लों से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं लेकिन सामने के भाग वाली चमक अधिक तेज लगती है जो पदार्थ चमकता है वो चिपचिपा तरल होता है जिन हिस्सों में त्वचा फटी होती है वहाँ से प्रकाश का प्रभाव प्रवाह जारी रहता है जिन हिस्सों से कोई हिस्सों में कोई चोट नहीं होती वे मंद रहते हैं शरीर से कीट के सिर को हटाने के बाद छल्ले चमकते रहते हैं लेकिन तीव्रता पहले जैसी तेज नहीं होती अगर मैं उसके शरीर को सुई से विभिन्न स्थानों पर दबाऊं तो वो एक तेज चमक फेंकता है में केवल छड़ के लिए अपनी चमक को छिपाने या बुझाने की क्षमता होती है अन्यथा उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है जमाई अरे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने उसे पूरी तरह से बोर कर दिया है डार्विन ने स्थानीय जानवरों के रहने विशेषताओं और व्यवहार का विस्तृत अवलोकन किया वाह सड़े हुए लट्ठों के अंदर भी जीवित रहते हैं। उन्होंने समुद्र के किनारे और एक में और जीव भले ही भौगोलिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों में रहते हो उनमें समान लक्षण थे क्या इसका मतलब यह है कि एक ही परिवार के सभी सदस्यों में समान विशेषताएं होती हैं। उन्होंने स्थानीय मकड़ियों की विशेषताओं का भी अवलोकन किया वे शिकार कैसे करते हैं उनका विशिष्ट व्यवहार उनके उनके उसमें उनके जाले के आकार तक शामिल थे तो मकड़िया इस प्रकार अपना शिकार करती हैं अब वास्तव में जहरीली मकड़ी है जहरीली मकड़ी बाप रे डार्विन को जिस फॉर्म पर आमंत्रित किया गया वहां एक बड़ी स्टेट थी जिसमें बड़ी संख्या में गुलाम थे मैं काम नहीं करने वाली सभी महिलाओं को बेच दूंगा गुलामों के क्रूर मानवीय व्यवहार को देखकर डार्विन को बहुत दुख गुलामी के खिलाफ मेरे पिता और दादाजी दोनों का दृष्टिकोण ठीक था मुझसे यह क्रूरता और देखी नहीं जाती मैं जहाज पर वापस जाऊंगा फिर इंग्लैंड रोड जाऊंगा अपने तेज स्वभाव के कारण मैंने चार्ल से कुछ भयानक बातें कही मैं अपने सामान पैक करके तुरंत जहाज से निकल जाऊंगा पर आप कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं आपने मुझे जाने का आदेश दिया था यदि आप जहाज छोड़ देंगे तो फिर मैं किससे बात करूंगा कप्तान चार्ल्स मैं आपसे सख्त व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ डार्विन ने उस अनुभव से सीखा कि भले ही कुछ विषयों पर बात करना कठिन हो लेकिन अपना मत व्यक्त करना बेहतर होता है क्योंकि लोग आपकी राय को महत्व देते हैं आपको इस बात की चिंता थी कि मैं अकेले इंग्लैंड कैसे जाऊंगा अगली बार अगर तुमने इस तरह की बात की तो मैं तुम्हें समुद्र में फिक्वा दूंगा वर्षों बाद डार्विन विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनने के बाद भी संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने से पहले वे अपने शब्द सावधानी से चुनते थे लोगों की अलग अलग राय है अगर मैं उनसे असहमत हूँ तो भी मेरी बात का सम्मान होना चाहिए सर इंग्लैंड से आपका ये एक एक पत्र, आया है। पत्र बारे में सोचता हूँ और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ देखो एक बुरी खबर है तुम्हारी प्रेमिका फैनी ने शादी कर ली है ओह मेरी सोच थी कि शायद फैनी और मेरे संबंधों की कुछ उम्मीद बाकी हो पर वो मेरी गलती थी मुझे डार्विन को वो पत्र देकर बुरा लगा उस पर उसका बुरा प्रभाव हुआ पैनी क्या अपने कमरे में है, हाँ सर। है। सर्वेक्षण कैसे पूरे करेंगे तुम्हें एक वैज्ञानिक मिल गया है ना उसमें मुझसे कहीं अधिक जोश और क्षमता है मैं इस यात्रा पर आपको प्रकृतिवादी नियुक्त करता हूँ बेगल के नए आधिकारिक प्रकृतिवादी बन गए अब मुझ पर बहुत अधिक जिम्मेदारी है मुझे प्रकृति सर्वेक्षणों पर अधिक मेहनत करनी होगी डार्विन के बारे में अधिक जाने बीगल की यात्रा डार्विन के जीवन में बीगल की यात्रा एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी यात्रा में यानी विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित व्यापक विविधता का अनुभव प्रदान किया एक ब्रिटिश रॉयल नेवी सर्वेक्षण जहाज के रूप में बीगल दस तो से लैस एक नौसेना का जहाज था उसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य टेरा, चिली और और पेरू सहित प्रशांत द्वीपों दक्षिण तट रेखाओं अपडेट किया जा सके डार्विन बीगल के लिए चुने गए मूल प्रकृतिवादी नहीं थे वो उनके करीबी दोस्त थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेन्सलो थे व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण हेंसलो बीगल पर यात्रा पर नहीं जा पाए और इसलिए उन्होंने डार्विन के नाम की सिफारिश की अंत में अपने पिता की अनुमति मिलने के बाद डार्विन बीगल पर सवार हो गए और किसी और की तुलना में अधिक ऊर्जा और जुनून के साथ उन्होंने प्रकृतिवादी सर्वेक्षण किए बीगल 1831 में के अंत में प्लायोथ के बंदरगाह से रवाना हुआ और फिर अक्टूबर अठारह में पाँच वर्षों तक वापस नहीं लौटा अपनी यात्रा के दौरान उसने दक्षिण अमेरिका के समुद्र तटों की यात्रा की और विभिन्न प्रशांत द्वीपों का दौरा किया और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की भी यात्रा की डार्विन ने इनमें से प्रत्येक स्थान पर जानवरों के पौधों और भूविज्ञान का अवलोकन किया और जांच के बाद के अध्ययन के लिए नमूने एकत्र किए उन्होंने इन सभी अनुभवों का विस्तृत विवरण एक डायरी में लिखा और इंग्लैंड लौटने पर इसे द वॉयस ऑफ द बीगल के रूप में प्रकाशित किया अपनी यात्रा की इस डायरी में डॉर्विन ने न केवल जीव विज्ञान से संबंधित अपने परिणामों की सूचना दी बल्कि ज्वालामुखियों और भूकंपों के बीच संबंध और चिकित्सा और वायुमंडलीय घटनाओं के बारे में भी बताया विकास के सिद्धांत चार विकास के सिद्धांत इवोल्यूशन की शुरुआत डार्विन ने बीगल पर खुद नमूने एकत्र किए और उन्हें प्रोफेसर हेंसलो को भेजा। देखो ने मुझे और नमूने और स्टफ्ट जानवर भेजे हैं उसने विभिन्न जानवरों और कीड़ों को इकट्ठा करने का बेहतरीन काम किया और परिणाम को भी अच्छी तरह व्यवस्थित किया मुझे डार्विन के शोध निष्कर्षों को उसकी जगह प्रस्तुत करना होगा लोग कहते हैं कि डार्विन नाम के एक व्यक्ति ने कुछ आश्चर्यजनक खोजें की है उस पर भविष्य में नजर रखी जानी चाहिए यह जाने बिना कि उनके गाइड कौन थे उनकी उपलब्धियां काफी सराहनीय हैं पर मैंने सुना है कि उनके गुरु का नाम हेंसलो है वो हेंसलो नहीं है क्योंकि उन्हें एक अरसा हो गया है शेडविक हेंसलो मैंने सबको इस तरह की सीखी बगाड़ते हुए सुना है चार्ल्स को एकेडमिक मान्यता मिलने लगी है अरे मैं हार मानता हूं समुद्री बीमारी असहनीय है बीगल ब्यूनस आयर्स के बीच लापलाटा नदी के नीचे और अर्जेंटीना और मोन्टे वीडियो भी गया थक गया हूं अगले दो वर्षों के लिए जहाज प्लाटा नदी के दक्षिण में पूर्वी तट और दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे के लिए रवाना होगा फिलहाल हम इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करेंगे कार्यो के लिए मार्डोनार्डो में ही रहा उसने शूटिंग की और नए नमूने इकट्ठे किए यह जगह साधारण जंगल से बिल्कुल अलग है हम यहाँ बहुत से नए जानवरों को इकट्ठा कर पाएंगे आप मुझे साथ क्यों लाए मुझे तुम्हारी मदद लगेगी मैं तुम्हें उसके लिए पैसे दूंगा पैसे फिर काम मुझ पर छोड़ दे, जो कहेंगे मैं वो देबारा लाया हूं सर। मैंने को भेजूंगा जरा उनका अच्छा ख्याल रखना जी सर डार्विन ने माल्डो नोडो पर कई प्रकार के सरिश्रिपो को एकत्र किया उन्होंने कुछ चौपाए जानवर अस्सी प्रकार के पक्षी और नौ प्रकार के साप भी एकत्र किए इसके अलावा उन्होंने घाटियों में कई प्रकार के पक्षी देखे और उनकी विशेषताओं को दर्ज किया मैं तारे नहीं देख रहा हूँ वे पक्षी हैं हाँ हाँ सभी नमूने और स्टफ्ड जीवों को एकत्र किया और उन्हें उसने प्रोफेसर के पास भेज दिया प्रोफेसर मुझे विश्वास है कि आप अच्छी तरह से होंगे मैं आपको कुछ इकट्ठे किए नमूने भेज रहा हूँ बीगल ने अधिक सटीक समुद्री नक्शे बनाने के लिए अर्जेंटीना के तट के ऊपर नीचे यात्रा करते हुए दो साल बिताए दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर डेल पहुंचने के बाद बीगल ब्यूनस आयर्स लौट आया और फिर उसने फॉकलैंड द्वीप समूह की यात्रा की सुनिश्चित करें कि आपके नक्शे में कोई त्रुटि न हो जी सर जब बीगल नक्शों की सर्वेक्षण यात्राओं पर था तब डार्विन आसपास के क्षेत्रों की खुद खोज कर रहे थे मैंने आज कुछ आराम करने की सोची नहीं आज हम पुंटा अल्टा जा रहे हैं वो एक बहुत दिलचस्प जगह है यहाँ डार्विन को एक हाथी जितना बड़ा जीवास मिला वो एक जीवास जैसा दिखता वर्तमान में दक्षिण में रहने वाले किसी भी जानवर की वो हड्डियां नहीं है मुझे विलुप्त मतलब हो, हो गया होगा मुझे इसे वापस प्रोफेसर को है। अरे आपका मतलब है कि हम इस चीज को अपने साथ ले जाएंगे वो क्या है इतनी हिम्मत वो हमारे छोटे जहाज पर कैसा कचरा लाद रहा है वो एक जीवास में दिखता है वो कूड़ा कचरा नहीं है सर वो वो कचरा है एकदम कचरा कप्तान को उससे बात करनी होगी वो जहाज का आधिकारिक प्रकृतिवादी है मैं क्या कर सकता प्रयासों का मजाक न उड़ाए क्या होगा अगर मैं इसे भेजने के बाद सच में हंसी का पात्र बनू डार्विन के डर के विपरीत यूरोपीय वैज्ञानिकों ने उसके भेजे जीवाश्मों को देखा तो उन्होंने उसे बहुत गंभीरता से लिया जिससे वैज्ञानिक समुदाय में बड़ी हलचल हुई यह विशाल हाथी के आकार के जानवर मिल गए थे इन जीवाश्मों की मदद से डारविन शोध कर रहे हैं कि समय के साथ जानवर कैसे बदलते हैं उदाहरण के लिए वर्तमान दिन के स्लोत और अतीत के आर्मेडिलो के बीच के संबंध लेकिन यह सोचना पागलपन है कि विलुप्त जानवरों कि आज के जान आधुनिक जानवरों के साथ कोई संबंध होगा सही विलुप्त जानवर बस अचानक गायब हो जाते हैं बस और फिर भगवान उन्हें बाद में अलग अलग रूपों में बनाता है हालांकि विलुप्त जीवाश्मों और आज के आधुनिक जानवरों के बीच संबंधों पर शोध करना आवश्यक लगता है शोध से आपका क्या मतलब यह ईश्वर की शक्ति है अधिकांश लोग अभी भी इस सिद्धांत को मानते हैं कि भगवान जानवरों को नए रूपों में बनाते हैं विलुप्त जानवरों और आधुनिक जानवरों के बीच समानता कोई संयोग नहीं है मुझे यकीन है कि विशाल जानवर धीरे धीरे करके छोटे होते गए और अंततः अपने आधुनिक रूपों में बदल गए इंग्लैंड लौटने के बाद मैं इन निष्कर्षों पर विस्तार से शोध करूंगा और उन्हें प्रकाशित करूंगा डार्विन ने सिम्स कोविंतन को बंदूक से शिकार करना पक्षियों को स्टफ करना और बोतलों के अंदर नमूनों को सुरक्षित रखना सिखाया तैयार फायर राइफल को अपने कंधे से दबा रखें इस तरह वाह मैंने पक्षी को गोली मारी हाँ और मैं तुम्हारी मदद के कारण मैं और अधिक जानवरों की जांच कर सकूंगा कल हम पंपास जाएंगे ठीक मुझे वहां सभी को अपना शूटिंग कौशल दिखाना होगा डार्विन अक्सर दक्षिणी अर्जेंटीना के पंपास मैदानों में जाते थे या हू उन्होंने दक्षिण अमेरिकी काउबॉय गोचोस के साथ घोड़ों की सवारी की और उनकी जीवन यापन करने में मदद की तो आप हमें अपने महान करतब कब दिखाएंगे कल मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन पता नहीं कि मुझे आज क्या हो गया है क्या उससे रातों सीखा जा सकता है हा, हा, हा क्या चल रहा है ओ कृपया रास्ते से हटे समस्या क्या है यह इलाका बेहद खतरनाक है इंडियंस और चोर एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं मुझे अपने शूटिंग कौशल को दिखाने का यह एक सही मौका है लगता है आज जो खाली हाथ लौटा है उसे पता होना चाहिए कि हम जात पर बहुत सारी बेकार चीजें नहीं ले जा सकते यह पत्र प्रोफेसर हैंस्लो से है वाह वो करीब था कप्तान अंत में पत्र आया चास में तुम्हारे भेजे गए नमूनों और जीवाश्मों की अच्छी देखभाल कर रहा हूं तुम इस बात से पूरी तरह अनजान होगे कि तुम इस समय इंग्लैंड के सबसे चर्चित युवा वैज्ञानिक हो जब तक तुम इंग्लैंड लौटोगे तब तक तुम देश के सबसे सम्मानित वैज्ञानिकों में से एक हो असंभव प्रोफेसर ने मेरे बारे में कुछ अच्छा कहा होगा प्रोफेसर के पत्र को पढ़कर मुझे लगता है कि मेरी सारी मेहनत सही दिशा में थी एक प्रकृतिवादी के रूप में मुझे और भी अधिक मेहनत करनी चाहिए चार्ल डार्विन का एक साधारण बच्चा और चर्चित वैज्ञानिक समुद्र तटों का सर्वेक्षण करना और वैज्ञानिक माफ करना नहीं था उसका मकसद दुनिया भर में यूरोपीय सभ्यता को फैलाना था अठारह सौ तीस में अपनी पिछली यात्रा के दौरान चालक दल की दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिणी सिरे के मूल निवासियों के साथ लड़ाई हुई मूल निवासियों ने हमारा मिशन सभ्यता को फैलाना था इसलिए हमने प्रयोग में लड़की का इस्तेमाल किया किस तरह का प्रयोग हम कुछ मूल निवासियों को अपने साथ इंग्लैंड ले जाएंगे और उन्हें सभ्य बनाने का प्रयास करेंगे फिर हम उन्हें इस उम्मीद के साथ उनकी जन्मभूमि मैं लौटा देंगे कि वे अपने बाकी साथियों को सभी बनाए वो क्या प्रयोग सफल हुआ मूल निवासियों को लाओ यह मूल निवासी हैं इनकी शिक्षा इंग्लैंड में हुई हम जैसे ही टेरा डेल फुएगो पहुंचेंगे हम जैसे ही टेरा डेल फुएगो पहुंचेंगे मैं उन्हें छोड़ दूंगा जिससे वो अपने घरों में वापस जा सके मैं देखना चाहता हूं कि क्या कुछ भी सदस्यों को शिक्षित करके कुछ सदस्यों को कुछ ही सदस्यों को शिक्षित करके पूरी सभ्यता को बदला जा सकता है यह एक दिलचस्प प्रयोग है बीगल दक्षिण अमेरिका के डेल फुएगो पहुंचा हमें एक पास अस्थायी शिविर बनाना होगा हाँ सर कप्तान चालक दल ने शिविर की स्थापना की थी एक मिशनरी के साथ मूल निवासियों ने जहाज छोड़ दिया और फिर बीगल ने अपनी यात्रा जारी रखी नौ दिन बाद बीगल लौटा चालक दल की अनुपस्थिति में क्या हुआ था यस सुनकर सब चौक गए जहाज के जाते ही वहां के मूल निवासियों ने मेरा सारा सामान चुरा लिया और कैंप पर आक्रमण कर दिया मैंने पहले कुछ दिनों तक कैंप का अच्छा बचाव किया लेकिन अंत में उन्होंने सब कुछ चुरा लिया अविश्वसनीय मुझे लगता है कि केवल कुछ लोगों के बदलने से परिवर्तन आएगा आप सभी यहीं रहें और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें जी सर चलो चले हम यहां और कुछ नहीं कर सकते इंग्लैंड में शिक्षित हुए मूल निवासी अपनी पिछली जीवन शैली में लौट गए फिट का प्रयोग पूरी तरह विफल रहा मुझे लगा कि कुछ सकारात्मक परिणाम आएगा 10 जून 1834 को दो साल तक अटलांटिक महासागर की यात्रा करने के बाद बिगल ने अपनी पाल को प्रशांत महासागर की ओर मोड़ दिया अंत में अब लंबी खींच गई थी अगर कोई है जो घर जाना चाहता है तो मुझे जरूर बताए तुम क्या कहते हो अगर मैं कहूंगा कि मैं जल्दी इंग्लैंड वापस जाना चाहता हूं तो कप्तान जरूर नाराज होगा मैं अपने मिशन के पूरा होने तक बिगल के साथ रहूंगा सच में कप्तान मेरी वफादारी की भावना से प्रभावित हुए हैं वो घर जाने की क्यों नहीं सोच रहा है शायद नाव से अपना सारा सामान ले जाने में उसे मुश्किल होगी मैं प्रकृति के अपने अवलोकनों को बंद नहीं कर सकता हूं मुझे यह देखना होगा कि प्रशांत महासागर में किस तरह के कीड़े पौधे और जानवर रहते हैं बीगल चिली के तट से होकर वॉल पेराइसो पहुंचा हम यहाँ कुछ देर रुकेंगे ऐसा लगता है जैसे हम पेरिस में हूं मुझे नहीं पता था कि चिली इतना बढ़िया शहर होगा आप कहीं रुकने की योजना बना रहे हैं मेरा यहाँ एक पुराना दोस्त है इसलिए मैं उसके साथ रहूंगा डार्विन अपने पुराने मित्र के घर गया उसने रिचर्ड कोलफील्ड को सालों बाद देखा चार्ल्स कितने साल हो गए दुनिया के दूसरे कोने में तुमसे मिलना एक सपने जैसा लग रहा है विश्वास नहीं हो रहा है कि शरारती चाल अब रॉयल नेवी सर्वेक्षण जहाज का वैज्ञानिक बन गया है मैंने केवल कीड़ों और पौधों को इकट्ठा किया है स्कूल में मुझसे ज्यादा शरारती तुम थे मुझे लगा कि कहीं तुम एक खुद एक कीड़ा न बन जाओ ठीक हाँ अपने मित्र का घर छोड़ने के बाद डार्विन एंडीज पर्वत के भूविज्ञान का अध्ययन करने के लिए दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर गया ख्याल रखना। ने समुद्र तल से कुछ सौ मीटर ऊपर कुछ सी सेल जीवाश्मों की खोज की वहा इन ऊंचे पहाड़ों में भी जीवाश्म क्या उन्हें खाकर यहां फेंका गया होगा यह सिद्धांत कि पहाड़ महासागरों से उठे हैं सही है मतलब एक खूबसूरत जगह है सितंबर आते ही डार्विन ने चिली की यात्रा की वो वहां के सुंदर दृश्यों से मोहित हुआ और उसने भोजन का आनंद लिया यहां पर रहने वाले बहुत भाग्यशाली हैं मेरे साथ कभी आकर रहो अरे चार्ल्स क्या बात है मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है तुम्हारा पेट खराब होगा मैं मेरे घर चलो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ खराब शराब डार्विन की बीमारी का कारण थी एक महीने तक वो अपने दोस्त के घर बिस्तर पर रहा मुझे इस तरह तकलीफ देने के लिए खेद है तुम्हारा हमेशा स्वागत है मेरे मित्र ऐसा मत सोचो वैसे मैंने सुना है कि बीगल का कप्तान बीगल के कप्तान की हालत अच्छी नहीं है ओह सर्वेक्षण कार्य के लिए एक छोटी नाव खरीदने की कोशिश में उन पर बड़ा कर्ज चढ़ गया है नावें खरीदने के बाद उन्होंने एडमिरल्टी से ऋण का अनुरोध किया लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया ऐसा लगता है कि वो अब यात्रा रद्द करने की सोच रहा है क्या अगर वो यात्रा छोड़ देगा तो फिर मैं क्या करूंगा आह व्यक्तिगत जरूरतों के लिए एक नाव खरीदने के बाद कैप्टन फिट्ज रॉय दिवाली होने के कगार पर थे मैं इतनी दूर आया हूँ और मैंने इतना कुछ किया है और वे मुझे एक छोटी नाव तक नहीं खरीदने देंगे एडमिरल्टी द्वारा पैसे देने से मना करने से परेशान कप्तान फिट्ज रॉय गुस्सा हो गए मैं तुरंत इस्तीफा दे रहा हूँ शांतो कप्तान चालक दल आप पर विश्वास करता है कप्तान आप इस्तीफा देंगे तो वे क्या करेंगे किसी तरह हम सभी को इंग्लैंड वापस जाना है और हम सब फिर क्या करेंगे आप सही कह रहे हैं लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ज्यादा ही परेशान हो गया हूं सर्वे का, का काम खत्म करें और फिर हम इंग्लैंड लौट जाएंगे आपकी बात से हमें बहुत खुशी हुई कप्तान हां कप्तान आप सबसे अच्छे हो जैसे बीगल चिली पहुंचा डारविन की तबीयत ठीक हो गई थी वो उनके साथ जुड़ गए बिगल के डेक से डेक से डार्विन ने ज्वालामुखी विस्फोट को ध्यान से देखा प्रकृति की शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय है फरवरी 1835 में दक्षिणी तट पर सर्वेक्षण पूरा करने के बाद बिगल वॉल्डीबिया के बंदरगाह पर रुका बेशक हम यहां भी कीड़े इकट्ठा करेंगे हम पहले थोड़ा आराम करेंगे यहां डार्विन ने पहली बार भूकंप का अनुभव किया भूकंप ने जमीन को झटका दिया और इमारतों को गिरा दिया जमीन उसे क्या हो रहा है भूकंप में वही होता है भूकंप धरती सचमुच हिल गई वो सचमुच में हिली दो मिनट के लंबे भूकंप ने शहर को तहस नहस कर दिया मुझे पता नहीं था कि भूकंप से इतना नुकसान हो सकता है बीगल के दल ने शहर के पुनर्निर्माण में मदद की डार्विन ने एक ऐसे स्थान की खोज की जहां भूकंप के कारण पृथ्वी की सतह थोड़ी ऊपर उठ गई थी यहां शिला के गोले के साथ मिश्रित चट्टान का एक स्लैब है भूकंप ने उसे समुद्र तल से ऊपर धकेल दिया होगा हाँ बिल्कुल ठीक सैकड़ों वर्षों और हजारों भूकंपों ने पृथ्वी की सतह को ऊपर उठाया होगा और इसी तरह एंडीज पर्वत पर मेरे द्वारा देखे गए जीवाश्म आए होंगे यह सिद्धांत के प्रमाण है अब मुझे साफ पता चला है अपने अगले लंबे सर्वेक्षण की तैयारी के लिए बिगल वल बंदरगाह पर लौटा अद्भुत अब मुझे एंडीज पर्वत को ठीक से देखने का मौका मिलेगा डार्विन ने एंडीज पर्वत की अच्छी तरह से जांच करने के लिए एक लोकल गाइड की मदद ली इसके ऊपर एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जैसा मैंने सोचा था पर्वत पर भी होते हैं। हो गया है, है, है। यह एक जीवाश्म पेड़ है यह बड़े पैमाने पर भूगर्भिक परिवर्तन का और सबूत है अप्रैल में डार्विन नई खोजों को रिकॉर्ड करने के लिए मिस्टर कोरफिल्ड के घर लौटा उसने प्रोफेसर हेन्सलो को अपने निष्कर्ष कि व्याख्या के साथ एक लंबा पत्र भी लिखा और कुछ एकत्रित नमूने भी बेचे प्रोफेसर किया पर पेरू में क्रांति छिड़ गई थी जिससे वो वहां उतर नहीं सके इसलिए बीगल ने दक्षिण अमेरिका के तट को छोड़ दिया और प्रशांत महासागर की ओर बढ़ गया बीगल प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह में पहुंचा डार्विन का सबसे बड़ा प्रभाव तीन एक का प्रस्ताव रखने वाले एक परिवर्तन को देख कर हम भूतकाल में हुए भूवैज्ञानिक परिवर्तनों के इतिहास को जान सकते हैं इसके बाद चार्ल्स लायल ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी के माध्यम से हटन के सिद्धांत का पुरजोर समर्थन किया है जिससे उसे और उस और अधिक विश्व विश विश्वसनीयता मिली दोनों वैज्ञानिकों का मानना था कि पृथ्वी में बड़े बदलाव जैसे ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की घटनाएं असल में छोटे छोटे बदलावों से शुरू हुई लेकिन फिर लंबे काल में बहुत कुछ बदल गया यह सिद्धांत इवोल्यूशन, यानी विकासवाद के सिद्धांत का एक अभिन्न अंग है और डार्विन ने भी उन दोनों दावों पर शोध करने में काफी रुचि ली जेम्स हटन हटन एक भू विज्ञानी थे किसान बनने के लिए उन्होंने पृथ्वी के सतह के बारे में अध्ययन करते हुए खेती की तकनीक सीखने के लिए नीदरलैंड बेल्जियम और उत्तरी फ्रांस की यात्रा की अगले 30 वर्षों तक उन्होंने भूविज्ञान के विकास में बहुत योगदान दिया और कई भूवैज्ञानिक लेख लिखे चार्ल्स लायल लायल का जन्म इंग्लैंड लायल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था 1831 में अपने सिद्धांतों को सत्यापित करने के लिए वो सीधे अमेरिका और यूरोप के अद्वितीय स्थलाकृतियों की खोज करने गए उन्होंने भूविज्ञान के सिद्धांत प्रकाशित किए इस पुस्तक में उन्होंने वर्तमान भूविज्ञानिक विज्ञान के कालक्रम को निर्धारित करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रस्तुत विग की पांच गैलापागोस द्वीप समूह गैलापागोस द्वीप समूह द्वीपों का एक समूह है जिसमें बड़ी मात्रा में कठोर काले लावा की चट्टानें हैं हम इस सून शान द्वीप पर भला क्या करेंगे हम भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करेंगे और खाद्य आपूर्ति की भरपाई करेंगे द्वीपों पर रहने वाले जानवर छिपकली और पक्षी लगते थे इसलिए जब डार्विन ने अपनी खोज शुरू की तो उन्हें बहुत कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी ठीक वो घिनौनी चीजें क्या है वो युगुआना छिपकली और एक विशाल कछुआ है दिखने में वे बहुत डरावने हैं ये जानवर वहां के नीरस वातावरण से अच्छा मैच खाते हैं पहली बार मैंने आपसे इस प्रकार की प्रतिक्रिया सुनी है डार्विन को गैला द्वीप समूह कुछ खास नहीं लगा मुझे उस जग, हर जगह से प्यार हो जाता है जिसे मैं पहली बार देखता हूँ ऐसी जगहें भी है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उन द्वीपों पर केवल छिपकलियां और पक्षी थे शायद डार्विन की नाराजगी का एक कारण यह भी पर मुख्य बात थी कि उन्हें गैला के बारे में गलत जानकारी दी गई थी या कुछ प्रकार के फूलों और कुछ सामान्य पक्षियों से ज्यादा कुछ नहीं है यहां तक कि गैला पर रहने वाले दुर्लभ जानवरों के निवास स्थान को भी ठीक से नहीं समझा गया था ऐसा माना जाता था कि विशाल कछुए हिंद महासागर और युगोना दक्षिण अमेरिका से आए थे उन जानवरों का अध्ययन करने का कोई मतलब नहीं जो अपने आवास में भी नहीं है सर आपके पीछे पीछे अरे एक छिपकली वे पास से और भी विचित्र दिखते हैं हाँ, वो चिपकली वास्तव में कोमल है आपने ठीक ही कहा इस द्वीप पर रहने वाले जानवर बहुत कोमल होते हैं मुझे आश्चर्य है कि क्या वो पक्षी भी शांत रहेगा जब मैं उसे छूता हूं तब भी वो स्थिर रहता है अविश्वसनीय मुझे पता है और शुरू में आप मुझे पता है और शुरू में आप बहुत निराश थे ठीक वाह वाह बड़ा मजेदार है मुझे सवारी करने के लिए अपना खुद का कछुआ ढूंढना होगा हाँ आप कछुओं पर क्यों लोड डाल रहे हैं उनका उपयोग हम अपनी कम होती खाद्य सामग्री को फिर से भरने के लिए करेंगे खाद्य सामग्री तुम इतने हैरान क्यों हो अन्य जहाज भी ऐसा ही करते हैं जी सर जहाज पर चढ़ो और इस कछुए को भी जहाज पर ला दो हमें अट्रक की जरूरत है उन्हें लोड करो जी सर बाप रे सब मजा चला गया मैं पक्षी शिकार के लिए जा रहा हूं जैसी तुम्हारी मर्जी मैं आम जानवरों को देखने के मूड में नहीं हूं जिन्हें मैंने पहले देखा है अन्य स्थानों पर डार्विन ने बहुत ऊर्जा दिखाई थी गैला में डार्विन ने उस तरह की रुचि नहीं दिखाई अब मैं कुछ आराम कर सकता हूं, फिर मैं शिकार पर क्यों जाऊं क्योंकि उन्होंने अन्य द्वीपों पर भी वैसे ही पक्षी और जानवर देखे थे इसलिए डार्विन ने नमूने एकत्र करने और व्यवस्थित करने का कष्ट नहीं उठाया डार्विन को बाद में इस फैसले पर घोर पछतावा हुआ इस द्वीप का भू काफी अजीब है आश्चर्य है कि हाल ही में पिघली हुई चट्टान कितनी ठंडी और सख्त हो गई और लोहे की तरह सख्त क्योंकि यहां बहुत अधिक मिट्टी जमा नहीं है इसलिए लावा हाली में वादी चार्ल डार्विन हूँ गैला पगोस में आपका स्वागत है अध्ययन में काफी रुचि रखता हूँ मैं कछुए के खोल को देख कर बता सकता हूँ कि वो किस द्वीप से आया है क्या सिर्फ खोल को देख कर ही बाद में डार्विन को इस कथन में विकासावाद विकासवाद का सुराग मिला कछुए के खोल अलग अलग द्वीप में भिन्न होते हैं डार्विन ने अब महसूस किया कि गैरापुर के विभिन्न द्वीपों पर रहने वाले पक्षी भी दिखने में थोड़े थोड़े भिन्न थे भला जब ये समान जलवायु और समान ऊंचाई पर रहते हैं तो फिर जानवरों के अलग अलग रूप क्यों होंगे यह कोई विशेष खोज नहीं है मुझे नहीं पता था कि आप उसे सुनकर इतने हैरान होंगे हा हा अबे बेवकूफ मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने महत्वपूर्ण तत्व को समझने में मुझे इतना समय क्यों लगा क्या तुमने मुझे बेवकूफ बुलाया गवर्नर गवर्नर को, गवर्नर वो आपको बेवकूफ नहीं बुला रहे थे जल्दी करो समय कम है हम ज्यादा से ज्यादा नमूने इकट्ठे करेंगे गैलापोसम का जीवों के बीच अंतर और समानताएं समझ में आई जो उनके विकासवाद के सिद्धांत का आधार बना जब तक उन्होंने गैलापगोस के जानवरों को विस्तार से देखना शुरू नहीं किया तब तक डार्विन मानते थे कि वहां के सभी पक्षी नौ सौ साठ किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका के समान ही होंगे मुझे वो सब कुछ इकट्ठा करना है जिनसे एक अच्छा नमूना बने स्वाभाविक रूप से कोई भी इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचता सेम्स उठो, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता था कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर रहने वाले पक्षी द्वीपों में उड़कर जाएंगे और वहां रहेंगे क्या कोई खास बात चलो शिकार पर चलते हैं डार्विन ने यहां तक तो सोचा यहाँ तक सोचा था कि अलग अलग द्वीपों पर उसने जिन फिंचो यानी चिड़ियों को पकड़ा था वे अलग अलग प्रजातियों की थी और इसलिए उन्होंने उनको अलग अलग वर्गों में रखा था मैं उन्हें बेहतर ढंग से वर्गीकृत करूँ वर्गीकृत करूंगा ताकि उन्हें पहचानना आसान हो डार्विन ने ध्यान से देखा कि विभिन्न द्वीपों के पक्षी और जानवर किस तरह से भिन्न थे यहाँ तक कि पास के द्वीपों के पक्षियों में भी अंतर थे इतना भारी होने के लिए उन्होंने क्या खाया होगा ओह पता नहीं हो सकता है कि पक्षियों की चोच जिस द्वीप पर वे रहते थे वहां उपलब्ध भोजन के आधार पर बदल गई हो। प्रत्येक द्वीप के पक्षी अपने अपने वातावरण के अनुकूल होंगे और धीरे धीरे करके अलग अलग रूपों में बदले होंगे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से गैला में उड़ने वाले पक्षी बहुत पहले उन अद्वितीय द्वीपों की परिस्थितियों के अनुकूल बदले और वही के हो गए फिर समय बीतने के साथ साथ वे थोड़ी अलग अलग प्रजातियों में विकसित हुए अगर मैं सही हूँ फिर यह बात दुनिया के हर परिस्थिति तंत्र के सभी जानवरों पर लागू होगी दूसरे शब्दों में दुनिया के सभी प्रजातियों का निर्माण नहीं हुआ वे पहले से मौजूद प्रजातियों से ही धीरे धीरे विकसित हुई चूंकि के के एकत्र करने के लिए आदर्श स्थान थे जीवों की बहुत अधिक विभिन्न प्रजातियां नहीं थी और अन्य परिस्थिति की प्रणालियों के साथ उनका संपर्क भी नहीं था कछुओं को तैयार करो जी सर अरे पहले यहां दो थे वे कहा गए अब जब मैं उन्हें करीब से देख रहा हूं तो वे वास्तव में अलग हैं बीगल ने गला द्वीपों को छोड़ दिया और विशाल प्रशांत महासागर को पार करना शुरू किया अंत में हम इंग्लैंड वापस जा रहे हैं ताहिती में कुछ देर रुकने के बाद बीगल न्यूजीलैंड की ओर बढ़ा न्यूजीलैंड के माऊरी और ताहिती के मूल निवासी एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके व्यक्तित्व तो बहुत अलग हैं मेरी मेरी राय में ताहिती वाले कुछ अधिक मिलनसार हैं न्यूजीलैंड छोड़कर बीगल ऑस्ट्रेलिया गया वहाँ उसने कुछ समय के लिए लंगर डाला वे लोग अपराधी हैं और उन्हें इंग्लैंड से यहां लाकर बसाया गया है सचमुच चुप मतलब ये सभी पूर्व अपराधी हैं डार्विन को यह जानकर बहुत निराशा हुई कि वहां में भेड़ पालक जंगली जानवरों को अंधाधुन मार रहे थे मैंने इस महाद्वीप को खूब देख लिया ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर बिगल हिंद महासागर में कीलिंग द्वीप समूह में पहुंचा हिंद महासागर की कोरल रिप्स की जाँच करे यह या हमारी यात्रा का अंतिम काम होगा डार्विन ने कुछ दिन कोरल रिप्स के नमूने एकत्र करने में बिताए ताकिल रिप्स फैली हुई है डूबे हुए द्वीपों के ऊपर कोरल रिप्स उगने का मेरा सिद्धांत सही है बीगल हिंद महासागर को पार करके दक्षिण अफ्रीका पहुंचा अविन को अपनी बहन कैथरिन का एक पत्र मिला वो कैथरिन का पत्र है प्रोफेसर हैंस्लो ने तुम्हारे भेजे गए सभी पत्रों को एकत्र किया और उन्हें एक, एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है अरे बाप रे, सभी शीर्ष वैज्ञानिकों और उच्च वर्ग वर्ग के बुद्धिजीवियों ने वो किताब पढ़ी है अब शहर में उसी किताब का बोलबाला है प्रोफेसर आप मेरे लेखों को पूरी दुनिया को देखने के लिए प्रकाशित नहीं कर सकते उन्हें मिलते ही मैं इनसे उनसे इस बारे में बात करूंगा सर एक गलती हो गई है कप्तान कहते हैं कि पहले लिए गए माप की दोबारा पुष्टि करने के लिए हमें वापस ब्राजील जाना होगा या नहीं हो सकता मैं अब समुद्र को और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता एक बार फिर महीने और, निर्धार... और पांच दिन हो गए हैं डार्विन के बारे में अधिक जाने दो गैलापगोस द्वीप समूह अपनी यात्रा के दौरान बीगल द्वारा गैलापगोस द्वीप समूह का संक्षिप्त दौरा किया गया था और यहीं पर डार्विन को अपने विकासवाद के सिद्धांत के लिए प्रेरणा मिली गलापागोस इक्वाडोर से लगभग एक हजार किलोमीटर पश्चिम में है और इसमें इसमेंगो है।, है और इस प्रकार द्वीपों को गलापागोस द्वीप समूह का नाम पड़ा अठारह सौ पैंतीस में डार्विन द्वारा द्वीपों की खोज के बाद वहां रहने वाले अद्वितीय जीव दुनिया भर में व्यापक रूप से प्रसिद्ध हुए गालापागोस पर पाए जाने वाले अद्वितीय जानवरों और पौधों की एक समृद्ध विविधता गैलापगोश पर पाई जाती है जिसमें गैलापगोश विशाल कछुआ जैसे शरीसृप शामिल हैं, जिनका वजन 200 किलोग्राम समुद्री युगियाना जो डेढ़ मीटर लंबी होती है और गैलापगोश भूमि युगवाना भी है न उड़ने वाली कॉर्मेरेंट है छोटी गैलापगोश पेंगुन और डोरविन डॉर्विन फिंच सहित कई पक्षी भी वहाँ हैं द्वीपों पर अद्वितीय पौधों में वुडी कंपोजिटाई प्लांट स्केलेसिया भी मिलता है डार्विन द्वारा गैलापोगोस की खोज के अलावा पीटर और रोजमेरी ग्रांट की पत्नी और पति और पत्नी टीम ने गैलापोगोस द्वीप समूह पर अपना प्रसिद्ध शोध किया है पिछले 30 वर्षों से ग्रांस ने फिंच की विकास प्रक्रिया पर शोध करने के लिए द्वीपों पर हर साल तीन महीने बिताए उन्होंने गैलापोगोस फिंच के बारे में एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है बीक ऑफ द फेंच है विकासवाद के सिद्धांतों और जीव विज्ञान के क्षेत्र को विकसित करने में उनकी भूमिका के कारण गैलापोगोस द्वीपों को विकास की बाहरी प्रयोगशाला करार दिया गया है छे विकास यानी एवोल्यूशन का प्रमाण आ रात को बढ़िया नींद आई चोर चोर चोर वो कहा है वो चोर नहीं लग रहा है मुझे पता था पिताजी मुझे पहचान लेंगे क्या तुम्हें नहीं पता कि हम सो रहे थे अगर तुम्हें इतनी भूख लगी थी तो पिताजी मैं चार्ल्स हूं चार्ल्स वास्तव में चार्ल्स ही है तुम अंत में घर आये हो मेरे बेटे पिताजी अरे वो गंध किसकी है लगता है वो चाल से आ रही है देखे हम जहाज पर ठीक से धुलाई नहीं कर सकते थे क्या मेरे पीछे आओ तुम पहले नहाओ अरे मैं खुद नहा सकता हूं मैं एक वैस्क हूं हाहा। घर लौटने के पहले दो साल तक डारविन बेहद व्यस्त रहे मुझे इस सब को व्यवस्थित करने का समय कब मिलेगा उन्हें यात्रा के दौरान प्रोफेसर हैस्टो की भेजी गई सामग्री और नमूनों को व्यवस्थित और सूचीबद्ध करना था साथ ही साथ अन्य सामग्री जो खुद बिगल पर वापस लाए थे प्रोफेसर हेंसलो, मैं तुम्हारी मदद और शोध कार्य में सहायता के लिए कुछ पेशेवर सहायकों को लाया हूं क्षेत्रों के पेशेवर वैज्ञानिकों से डार्विन का परिचय कराया वे लोग काम को वर्गीकृत वर्गी करने में सहायता के लिए सहमत हुए यह रिचर्ड ओवेन एक पशु शरीर संरचना का विज्ञानी है मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है मैं जीवाशुओं की जांच करूंगा कृपया मुझे पक्षियों का इंचार्ज होने दें अच्छा आप जरूर भिग्या, पक्षी विज्ञानी जॉन गोल्ड होंगे यह मेरे समूह का हिस्सा है लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहां रखा जाएगा मैंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक शोध प्रयोगशाला किराए पर ली है इस बात की चिंता न करें कि चीजें कहां रखी जाएंगी आधिकारिक समुद्री यात्रा रिपोर्ट के लिए प्राकृतिक इतिहास की खोजों को लिखने के लिए कैप्टन फिट्स रॉय ने डॉरविन से संपर्क किया, बेगल यात्रा का रिकॉर्ड हाँ आप उसमें प्राकृतिक हाँ करने के लिए मुझे, की की मुझे वैज्ञानिक लंदन में रहते थे डार्विन का भाई इरासम भी लंदन में रहता था डार्विन उसके पास गया भाई चार्ल्स एक समुद्री यात्रा अब तुम डरपोक नहीं रहे हो क्या कायर फिर से कहा तो अच्छा नहीं होगा अरे फिर मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि भूविज्ञानी लायल अमेजन की खोज से वापस लौटे हैं क्या यह सच है लंदन में डार्विन ने अपने हीरो भूविज्ञानी चार्ल्स चार्ल से मुलाकात की मुझे लगता है जैसे हम एक दूसरे को दशकों से जानते हों। मेरी विशेषताएं काफी सामान्य है सामान नहीं। हाँ हा। आपकी पुस्तक भू के सिद्धांत के लिए धन्यवाद यात्रा के दौरान मैं उससे बहुत प्रेरित हुआ यह मेरी खुशी है क्योंकि आपने मेरी पुस्तक में बताए सिद्धांतों के सबूत पाए वो बहुत विनम्र है डार्विन ने जल्दी रहने के लिए अपना घर ढूंढ लिया और अपने भाई के घर चले गए बहुत धन्यवाद भाई हाल में आपकी तबीयत नाजुक थी इसलिए कृपया अपना ख्याल रखें लंदन में कोयले जलाने वाली कई फैक्ट्रिया थी इसलिए वहां हवा बहुत प्रदूषित थी लंदन की हवा बहुत खराब है जिससे मुझे सिरदर्द हुआ लेकिन मुझे लंदन में ही रहना है मेरे पास और कोई चारा नहीं है इस बीच पक्षी विज्ञानी गोल्ड ने पाया था कि गैला से लाए गए डार्विन के पक्षी नमूनों को गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था गहला में आपके द्वारा बनाए गए पक्षियों के नमूनों में गलतियां हैं ऐसा नहीं हो सकता इन नमूनों के चोज के आकार आक, के आधार पर नाम दिए गए थे हालांकि हाँ वे सभी दिखने में थोड़े थोड़े अलग हैं, लेकिन वे सभी फिंच, सभी फिंच पक्षी ही है इस खोज ने डार्विन को प्रजाति भिन्नता की अवधारणा के बारे में अधिक गहराई से सोचने के लिए प्रेरित किया क्या इसका मतलब यह है कि एक प्रजाति धीरे धीरे दूसरी प्रजाति में बदल सकती है बहुत पहले दक्षिण अमेरिका से फिंच का एक झुंड में समय के साथ साथ उपलब्ध वनस्पतियों को खाने से पक्षियों की चोचे भी धीरे धीरे बदल गई होंगी फिंच इस तरह के बदलाव से गुजरे होंगी यह तथ्य निर्विवाद है लेकिन वास्तव में ऐसा क्या था जिसने फिंच की बाहरी फिंच के बाहरी रूप को बदल दिया आपने अभी अभी क्या कहा कि यह विशाल जीवाश्म वास्तव में एक आर्माडीलो जैसा दिखता है क्या कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे कैसे देखते हैं वो निश्चित रूप से एक आर्मेडिलो जैसा ही दिखता है हाँ यह जीवाश्म आज पृथ्वी पर मौजूद नहीं है लेकिन यह आर्माडीलो और स्लॉद जैसे छोटे आधुनिक जानवरों जैसा ही है हाँ जानवर जो आज मौजूद नहीं है क्या आपके कहने का मतलब यह है कि इस जीवाश्म का जानवर पहले ही विलुप्त हो चुका है हाँ, यह संभव है शायद बहुत लंबी अवधि में विशाल प्रजातियां धीरे धीरे छोटी हो गई हों और अंततः आज के आधुनिक जानवरों के आकार में विकसित हुई हों। इसका मतलब यह है कि जीवाश्म आधुनिक जानवरों का पूर्वज था क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं ओ बहुत अफसोस ठीक आज कोई भी यह सुनकर आश्चर्यचकित नहीं होता कि जानवर समय और अपने वातावरण के अनुसार धीरे धीरे बदलते थे लेकिन 1800 में यह एक पागल विचार था पृथ्वी का इतिहास जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक लंबा है और जीवन धीरे धीरे समय के साथ विकसित हुआ है यह बेतुका है वह एक क्रांतिकारी है वह सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है भगवान ने समस्त जीवन को एक साथ बनाया था मैं अभी अपने विचार आपके सामने नहीं रखूंगा इससे पहले कि मैं अपने शोध के परिणामों को प्रकाशित कर सकू मुझे अपने सभी विचारों को एक साथ लाना होगा डार्विन जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के सदस्य बने और उन्होंने कई मजबूत सिद्धांत प्रस्तुत किए दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप धीरे धीरे बढ़ रहा है उन्होंने न केवल एंडीज पर्वत के उदय के बारे में बल्कि अन्य संभव संबंधित विषयों के बारे में भी लेख प्रस्तुत किए, जैसे कि एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र की उनकी यात्रा और कोरल रिप्स के वितरण पर उनकी टिप्पणियां मैं बड़े भूकंप का अनुभव करने के बाद यह जानता हूं था क्योंकि मैंने पहले ही पर्वत चोटियों पर शैल जीवाश्मों की खोज की थी डार्विन को भूवैज्ञानिक सोसाइटी का सचिव लेकिन, के के लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ मैंने उस शोध को इसलिए शुरू किया क्योंकि द्वीपों के आसपास के उतले क्षेत्रों में कोरल उगने लगे थे आपके जहन में इस तरह के नया विचार कैसे आते हैं मैंने ही उसे उस सब कुछ सिखाया जो वो जानता है हर बार जब हम साथ होते थे तो आप अपना आपा खो देते थे असंतोष केवल मन की एक अवस्था है आपने अपने पूरे जीवन भर अध्ययन के अलावा और कुछ नहीं किया इसके बाद आप हाँ शायद मैं खुद से बात कर रहा हूं हिरासम हाँ मेरे अलावा सभी की शादी हो चुकी है ही ही। मैं भी शादी करना चाहता हूँ जब से मैंने फैनी को छोड़ा है तब मैं लंबी यात्रा में इतना व्यस्त रहा कि मुझे किसी नए से मिलने का समय नहीं मिला चार्ज देखो यहाँ कौन है एम्मा। वो उसकी ओर बहुत आकर्षित हुए सुना है कि आप लंबे समय तक बिगल पर थे हाँ वो बिगल नहीं बेउगल नहीं बीगल था हाँ हाँ डार्विन ने शादी के बारे में और विशेषकर हेमा वेजबुट के शादी के बारे में बहुत सोचा शादी के फायदे और नुकसान विवाह आपको आलसी बना देता है और आपका कीमती समय बर्बाद करता है हालांकि पालतू जानवर रखने की तुलना में शादी करना ही बेहतर होगा नहीं नहीं एक पालतू जानवर से बेहतर यह मैं क्या सोच रहा हूँ पूरी जिंदगी अकेले बिताना बहुत एकाकी होगा मुझे एक परिवार चाहिए अंत में 19 जनवरी को डार्विन ने एमा से से वेजवुड शादी की डार्विन और एमा लंदन के एक बाहरी इलाके डाउनी में रहने चले गए हमें शहर से बाहर ले जाने के लिए धन्यवाद बेशक यह तुम्हारी इच्छा थी दरअसल मैं तुमसे भी ज्यादा शहर के बाहर रहना चाहता था उस समय के आसपास डार्विन की पुस्तक द बॉयज द वॉयज ऑफ द बीगल प्रकाशित हुई थी आपकी पुस्तक बेहद दिलचस्प थी विशेष रूप से एंडिश पर्वत और हिंद महासागर कोरल, रिप, कोरल रिप्स के बारे में वो कौन सी किताब है यह जनसंख्या पर माल्थस की किताब है आप इसे पढ़ रहे हैं क्योंकि खाद्य आपूर्ति की वृद्धि दर मानव जनसंख्या वृद्धि की दर से तेज नहीं बढ़ सकती है इसलिए केवल मजबूत प्रजातियां ही जीवित रहती हैं यह उनके सिद्धांत का सबसे अच्छा हिस्सा है अच्छा डार्विन जनसंख्या के सिद्धांत पर माल्थस के एक निबंध पढ़ने में पूरी तरह तल्लीन हो गए को और पर करने से इसका उत्तर मिलेगा। जिंदा बचने वाले बच्चों की तुलना में बहुत अधिक संताने पैदा करते हैं अगर पैदा हुआ हर बच्चा बचता तो जल्द ही धरती जानवरों से भर जाती है लेकिन अधिकांश युवा जानवर व्यस्त होने से पहले ही मर जाते हैं यदि जानवरों को अपने साथियों के बीच अस्तित्व की लड़ाई में जिंदा रहना है तो के अपेक्षाकृत बेहतर लक्षण होने चाहिए एक चीता जो हिरण के झुंड का पीछा करता है वह समूह के सबसे कमजोर हिरन को पकड़ लेगा जीवित मृत भाग जाएंगे और अधिक संतान पैदा करेंगे जिससे भविष्य की बेहतर पीढ़ियों का निर्माण होगा संतान को अपनी मां के तेज पैर मिलेंगे इतना ही इस प्रक्रिया के माध्यम से ही प्रजाति में भिन्नता आती है पेशेवर पशु प्रजनकों यानी ब्रीडर्स में डार्विन की गहरी रुचि थी ब्रीडर्स जानवरों में उन गुणों को लाने के लिए पैदा करते थे जिन्हें वो चाहते थे एक उत्साही कुत्ते के साथ एक कोमल बिल्ली को क्रॉस करने की कल्पना करें इसका परिणाम क्या होगा उसकी कल्पना करें ठीक हम उस तरह की जिज्ञासा से निपटते हैं हम अपने ग्राहकों की इच्छा के अनुसार जानवर को ढाल सकते हैं अच्छा ऐसा लगता है कि किसी के पास चुनिंदा नस्ल का चेहरा है इस प्रकार का कृत्रिम चयन भी उसी परिवर्तन की प्रक्रिया के समान है जिसके बारे में मैं सोच रहा था लेकिन मैं जिस प्रक्रिया के बारे में सोच रहा हूँ उसमें मनुष्य रूप से होती है बचपन से, से ही सभी प्रकार के जानवरों पौधों और कीड़ों को देखना पसंद था विशेष रूप से जब डार्विन बीगल पर सवार थे तो उन्होंने और भी अधिक जीवों की जांच की गैला द्वीप समूह के इन विशाल कछुओं और पक्षियों से डार्विन को उनके विकासवाद के सिद्धांत को बेहतर ढंग से समझने के लिए महत्वपूर्ण सुराग मिले विशालकाय कछुए एक मीटर से अधिक लंबे खोल वाले विशाल कछुए दिन में सोते थे और केवल सुबह और शाम को और बादल वाले दिन ही सक्रिय रहते थे डार्विन ने अपने विकासवाद के सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त किया जब उन्होंने सुना कि कैसे आप केवल एक कछुए के खोल को देखकर यह बता सकते थे कि वो किस द्वीप पर रहता था फिंच ने डार्विन के प्रजातियों के परिवर्तन सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई डार्विन ने बेगल की यात्रा से लौटने पर अपनी सामग्री का आयोजन किया तब उन्हें इस तथ्य के बारे में पता चला कि प्रत्येक द्वीप पर फिंच पक्षियों की चोच कुछ अलग अलग थी लेकिन डार्विन पहले कभी यह नहीं समझ पाए थे कि फिंचिस की चोचें आखिर क्यों भिन्न थी फिर उन्हें उसका उत्तर मिल गया भोजन दक्षिण अमेरिका से फिंचिस किसी तूफान में फंसकर गैलापोवस पहुंच गई थी और वहां के द्वीपों में द्वीपों के बीच फैल गई थी प्रत्येक द्वीप दूसरे द्वीप से कुछ अलग था और इसलिए फिंच अलग अलग चीजें खाने की आदि हो गई समय के साथ साथ उनकी चोचें भी धीरे धीरे बदल गई और द्वीपों में खाने की स्थितियों के अनुकूल हो गई इस तरह वे सभी एक ही प्रजाति की फिंच होते हुए भी उनकी चोच अलग अलग हो गई इस तथ्य ने डार्विन को अपनी मूल सिद्धांत प्रजातियों के रूपांतरण की खोज करने में मदद की मदद की सात जिंदा रहने वाले जानवर यहां कुछ छुट्टी लो धन्यवाद ऐसा लगता है कि बच्चा ठीक ठाक है हाँ प्रिय अफसोस की बात है कि इन दिनों मैं थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा हूँ बीगल से लौटने के बाद डार्विन अक्सर बीमार रहते थे डार्विन के हाथ कांपते थे सिर दर्द पेट दर्द अनिद्रा हृदय रोग उल्टी चर्म रोग दांत दर्द होता था वो एक बार बेहोश भी हो गए थे क्या आपको समुद्र में किसी कीड़े ने काटा था मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है अजीब बात है माफ करें कि मैं आपके लक्षणों वाली बीमारी का पता नहीं लगा सकता मेरी माँ कमजोर थी लगता है कि मुझे अपनी सेहत उनसे विरासत में मिली है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डॉक्टर मेरी बीमारी का कारण पता क्यों नहीं कर पा रहे हैं क्या बीमारी मनोवैज्ञानिक हो सकती है उस समय दबाव उन्नत नहीं थी और ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जो डार्विन को ठीक कर सके अत्यधिक तनाव और जीवन में बड़े बदलाव की शारीरिक या मानसिक लक्षण पैदा कर सकते हैं दिसंबर अठारह में एमा ने अपने पहले बेटे विलियम्स को जन्म दिया डारविन को पिता होने का बहुत गर्व था धन्यवाद एमा मैं अब वास्तव में एक पिता हूँ डार्विन अपने बेटे को बेहद प्यार करते थे वे अक्सर एक साथ खेलते थे वाह जो जल्दी डार्विन ने अपने बेटे का वैज्ञानिक अवलोकन करना शुरू कर दिया उन्होंने कुछ समय के लिए अपने नोटों को संग्रहित किया बाद में उन्होंने उन्हें पर अपने शोध के साथ एक पुस्तक में शामिल किया वो रोता है और फिर अगले ही पल हंसता है उनकी भावनाओं का दायरा अद्भुत है डार्विन ने लिखना जारी रखा और उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता गया कफ कफ बत्तीस वर्ष की आयु में डार्विन की अत्यधिक शारीरिक पीड़ा हुई बत्तीस वर्ष की आयु में डार्विन को अत्यधिक शारीरिक पीड़ा हुई उनके लिए लिखना और भी मुश्किल हो गया फिर उन्होंने अपना शोध फिर भी उन्होंने अपना शोध नहीं छोड़ा प्रिय आपको काम बंद करके थोड़ी देर आराम करना चाहिए लेकिन मैं बीगल पर किए गए अपने कोरल ड्रीप अनुसंधान को और विकसित करना चाहता हूं फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने डार्विन को उत्साहित कर दिया मेरे दोस्त कृपया होकर अंदर आएं। एक किताब गुमनाम रूप से प्रकाशित हुई थी वेस्टीज ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन पुस्तक में आश्चर्यजनक रूप से प्रजातियों के रूपांतरण से संबंधित सामग्री शामिल थी क्या आपने यह किताब देखी है मुझे लगा कि आपको यह पसंद आएगी इसलिए मैं आपके लिए प्रति लाया हूँ उसका शीर्षक ही हमारा ध्यान खींचता है नहीं वो केवल इवोल्यूशन की समस्याओं को प्रस्तुत करता है उसमें कोई जवाब नहीं है कि मनुष्य और जानवर क्यों और कैसे विकसित हुए लेखक को भूविज्ञान विज्ञान और प्राणीशास्त्र आलोचना की, की है से भी पुस्तक को खूब कोशा है सेडवीक अच्छा मैं भी यह कह सकता हूं कि जिसने भी इसे लिखा है वो वास्तव में प्रजातियों की परिभाषा तक नहीं जानता छब्बीस वर्षीय होकर अपने क्षेत्र में अव्वल माने जाने वाले युवा थे डार्विन अगली पहली बार उनसे मिले जब उन्होंने गैला के से वापस लाए गए नमूनों को वर्गीकृत करने में मदद की मैंने प्रजातियों के परिवर्तन पर एक किताब भी लिखी है निर्णायक सबूत के बिना मेरी किताब की शायद विशेषज्ञों द्वारा आलोचना की जाएगी मुझे अपने काम को तब तक पूरा करते रहना है जब तक कि मैं और अधिक निर्णायक सबूत नहीं खोज पाता कफ कफ इस तरह वास्तव में अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएंगे 1844 में डार्विन ने प्रजातियों के परिवर्तन के बारे में अपनी पुस्तक का एक और पूर्ण संस्करण पूरा किया लेकिन इसका प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया मृत्यु तो को ले और आश्चर्य की येमा जैसे धर्मनिष्ठ ईसाई मेरे विचार के बारे में क्या सोचेंगे कि भगवान ने पृथ्वी पर सभी जीवन का निर्माण नहीं किया है अठारह में डार्विन ने अपनी समुद्री यात्राओं के दौरान एकत्र किए गए सभी नमूनों को पूरी तरह सूचीबद्ध किया अंत में वो काम समाप्त हुआ उन सभी एकत्रित नमूनों को देखना मेरे लिए खुशी की बात थी लगता है अब भी एक बाकी है बार्नकल्स वे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें अनदेखा किया गया होगा मुझे इन बार्निकल्स पर गहन शोध करने की आवश्यकता है क्योंकि वो सबसे छोटी प्रजातियां हैं डार्विन ने आठ साल बार्निकल्स के अध्ययन पर बिताए सहयोगी उनकी इस दीवानगी को देखकर एकदम हैरान थे डार्विन पहले ही अकेले बार्निकल्स पर चार किताबें लिख चुके हैं मैंने ऐसा परफेक्शनिस्ट कभी नहीं देखा फिर नौ सितंबर अठारह को डार्विन ने अंततः अपने प्रजातियों के सिद्धांत से संबंधित सभी रिकॉर्डों को वर्गीकृत करना शुरू किया मैंने अब तक जो शोध किया है अब उसे अंतिम रूप देने का समय आ गया है डार्विन पहले से ही जानते थे कि वातावरण में बदलाव आने से जानवरों का विकास कैसे हुआ बदलते परिवेश में केवल वही जानवर जीवित रह सकते हैं जो उसमें अच्छी तरह से खुद को अडॉप्ट कर सके हालांकि अभी भी एक परेशान करने वाला सवाल था जो उन्हें रोक रहा था मुझे अभी भी यह समझ में नहीं आया कि पर्यावरण में बदलाव न होने पर भी जानवरों के विकसित होने वाले जीवाश्म क्यों दिखाई देते हैं यह कैसे संभव है 1804 में डार्विन ने ही इस प्रश्न का उत्तर खोजा इतना ही हाउ एक पद है जीवित रहने के लिए प्रकृति में सारा जीवन एक इकोलॉजिकल एक हैरकी के अंतर्गत होता है मान लीजिए कि बंदर की एक प्रजाति जंगल में रहती है जंगल में दो तरह के फल हैं। एक वृक्ष की शीर्ष शाखाओं पर उगता है और कोमल और मीठे स्वाद वाला होता है दूसरा फल जमीन पर होता है और उसका खोल सख्त होता है और वो खाने में मुश्किल होता है इकोलॉजिकल हायराइड की वो सिद्धांत है जिसमें एक ही श्रेणी की दो प्रजातियां एक साथ नहीं रह सकती हैं बंदर पेड़ की चोटी तक चढ़ने के लिए बहुत बड़े और भारी होती हैं और उनके भारी होते हैं और उनके जबड़े इतने कमजोर होते हैं कि वे जमीन पर पड़े फल को सख्त खोल के साथ खा नहीं सकते इसलिए नई किस्म विकसित होगी नई किस्म के बंदर छोटे और फुर्तीले होंगे और वे पेड़ों के ऊपर चढ़कर फल खाएँगे एक दूसरी किस्म भी उभरेगी जो मजबूत जबड़े के साथ पैदा होगी और जो सख्त छिलके वाले फल को काट और चबा सकेगी सामान्य बंदर न तो पेड़ों से फल तोड़ सकते और न ही जमीन पर गिरे फल काटकर खा सकते हैं इसलिए वे धीरे धीरे भूखे मर जाएंगे बचे हुए छोटे बंदर अन्य छोटे बंदर पैदा करेंगे और अंततः बंदरों की एक छोटी अधिक फुर्तीली किस्म विकसित होगी इसका मतलब होगा कि ज़्यादातर मूल बंदर जो पहले जंगल में आए थे वे विलुप्त हो जाएंगे हाँ यही तो है आखिर मुझे जवाब मिल ही गया डार्विन अपने उत्साह को नियंत्रित करने में असमर्थ थे उन्होंने अपने करीबी मित्रों को इस सिद्धांत के बारे में बताया मुझे लगता है कि यह एक अच्छा सिद्धांत है लेकिन आपको कुछ सबूतों के साथ इसका समर्थन करना होगा मुझे उस आखिरी सिद्धांत को इतनी पर... कि इतनी परवाह नहीं है लेकिन यह अच्छा है अच्छा तो आपको सिद्धांत का कौ... कौन सा हिस्सा ठीक नहीं लगा नहीं वो मेरा वो मतलब नहीं था पर इससे पहले कि कोई और आपके सिद्धांत को चुरा ले आप अपने विचारों को किताब में लिख डालें डार्विन अब और देर नहीं कर सकते तो उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा प्राकृतिक चयन के अपने सिद्धांत को लिखने में लगाई इसमें उन्होंने उन तथ्यों का आधार लिया जिन्हें उन्होंने खुद पहली बार खोजा था युवा प्रकृतिवादी अल्फ्रेड रसेल वॉलेस के साथ पत्रों का आदान प्रदान किया था वो उसे अपना एक करीबी दोस्त मानते थे लगता है कि वॉलेस अपने एकत्रित नमूनों की फिर से बेचने की कोशिश बेच, फिर से बेचने की कोशिश कर रहा है वलश एक अन्वेषक था जिसने दुनिया की यात्रा की थी वो अक्सर इंग्लिश वैज्ञानिकों को अपने एकत्र किए गए दुर्लभ नमूने भेजता था भेजता था शायद वे उन्हें खरीद लें। अरे यह तो एक शोध लेख की तरह दिखता है मूल प्रकार से बदलने वाली किस्मों की प्रवृत्ति पर वलश ने उन्हें जो लेख भेजा था उसमें उससे डार्विन चकित रह गए यह कैसे हो सकता है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन प्राकृतिक चयन अच्छा तो मेरे जैसे ही विषयों पर शोध करने वाला एक और वैज्ञानिक भी है वालेस दावा, न... दावा नहीं कर पाऊंगा मैंने अब तक तो को लिखा अब किताब लिखने से क्या फायदा डार्विन ने वॉलेस का पत्र लायल को भेजा और उसके बारे में हुकर को भी बताया फिर उन तीनों ने एक साथ मिलकर उस मुद्दे पर बहस किया के दुसाहस पर विश्वास कर सकते हैं मुझे इतना पता है कि मूल रूप से वॉलेस ने जो लिखा है उस पर चार्ल्स को शोध और खोज करने में 20 साल लग गए दौर, लिया ठीक है संयुक्त रूप से पेपर प्रस्तुत करने से दोनों ही मान्यता प्राप्त कर सकते हैं डॉर्विन ने अमेरिकी वनस्पति शास्त्री आशा ग्रे के साथ अपना पत्र व्यवहार और अठारह सौ में लिखा गया एक पत्र भी भेजा प्रोफेसर आप सोसायटी की बैठक में नहीं जा रहे हैं हमने हाल ही में अपने सबसे छोटे बेटे का अंतिम संस्कार किया इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा इस तरह मैं प्राकृतिक चयन पर अपना पेपर प्रस्तुत करूंगा मुझे आश्चर्य है कि इसके प्रकाशन पर दुनिया की क्या प्रतिक्रिया होगी शोध अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है लेकिन वो जरूर चौंकाने वाला साबित होगा अठारह में लायल और हुकर ने मिलकर डॉर्विन और वॉलेस के काम को लीनियन सोसाइटी के सामने प्रस्तुत किया यह पता चला है कि जीवन के रूप अपरिवर्तनीय नहीं है जैसा कि हम सब तक अब तक सोचते थे प्राकृतिक चयन के उद्देश्य थे उद्देश्य से प्रजातियों की विविधता अजीब बात है हमारी उम्मीदों के विपरीत बहुत लोगों की इसमें दिलचस्पी नहीं है अगर चार्ल्स को इसके बारे में पता चला तो वो तबाह हो जाएगा प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को लोगों ने सकारात्मक रूप से लिया और अब जब सिद्धांत पेश किया जा चुका है इसलिए मेरा सुझाव है कि आप बिना देर किए अपने थीसिस भी समाप्त करें मुझे यह सुनकर बहुत राहत मिली है कि लोगों ने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को सकारात्मक रूप से देखा मैंने केवल आधी पांडु लिखी है मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा डार्विन ने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पर अपनी पुस्तक को समाप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की उसमें उन्होंने जितने संभव थे उतने तथ्य और साक्ष्य शामिल किए मई 1859 में डार्विन ने अपनी 500 सौ पृष्ठ की थीसिस पूरी की क्योंकि थीसिस इतनी लंबी थी इसलिए उन्होंने उसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने का फैसला किया मुझे चिंता है कि वो पुस्तक नहीं बिकेगी और प्रकाशक के पैसे डूब जाएंगे पुस्तक विवाद को जरूर भड़काएगी इसलिए वो अवश्य लोकप्रिय होगी फिर 24 नवंबर अठार को डार्विन के जीवन भर के शोध का परिणाम की विमोचन हुआ पहले संस्करण की सभी बारह सौ पचास प्रत्यालर सामने आई जबकि खुले दिमाग वाले बुद्धिजीवीओ ने पुस्तक की प्रशंसा की रूढ़ीवादी धार्मिक नेताओं और उच्च वर्ग के कुलीन वर्ग ने बार बार डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत की निंदा की ईश्वर की निंदा यह पुस्तक परमेश्वर के प्रति अनादर दर्शाती है जब आलोचना बढ़ती गई तब डार्विन ने हर हफ्ते दर्जनों पत्र लिखे उन लोगों को जो उनकी बातें सुनते डार्विन ने अपने पत्रों के जरिए प्राकृतिक चयन के सिद्धांत की व्याख्या की और अन्य लोगों की को उसके मूल्य के बारे में समझाने की कोशिश की डार्विन का सबसे बड़ा प्रभाव चार अल्फेट रसल वॉलस प्रकृतिवादी अल्फेट रसल वॉलस वो इंसान थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक चयन के आधार पर विकास की प्रक्रिया की उसी समय खोज की थी जब डार्विन ने भी की वॉलेस और डार्विन पूरी तरह से अलग वातावरण में बढ़े थे। वॉलेस का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था सर्वेक्षक की, की आश्चर्य करते थे इसके अलावा वेलिस ने नमूने एकत्र करने के लिए दक्षिण अमेरिका की भी यात्रा की दुर्भाग्य से अठारह में जब वेलेस ब्राजील से घर लौट रहा था जिस नाव में उसने चार साल की सामग्री जमा की थी वो अटलांटिक महासागर के बीच में डूब गई उसे अपना शोध फिर से दोबारा शुरू करना पड़ा क्योंकि वो अपना सब कुछ खो चुका था अपनी अगली यात्रा पर वॉलस ने इंडोनेशिया और मलेशिया के घने घनेटिबंधी जंगलों और विशेष रूप से मलय द्वीप समूह की यात्रा की वह आठ साल तक वहां रहा और अन्य प्रकृतिवादियों को खुद एकत्र किए गए दुर्लभ जानवरों के नमूनों को बेचकर उसने अपना जीवन यापन किया वॉलस को जानवरों पर शोध करने में मजा आता था और वह अक्सर जानवरों की उत्पत्ति के बारे में सोचता था उसने इस विषय पर कई पत्र लिखे और उसमें से एक को डार्विन को भी भेजा इसका परिणाम यह हुआ कि डार्विन और वॉलेज दोनों ने संयुक्त रूप से एक ही शोध प्रस्तुत किया अठारह में अपनी यात्रा पूरी करने के बाद ओरिजिनल तो स्पीशीज के प्रकाशन को लेकर उठे विवाद का पता लगाने के लिए वह इंग्लैंड लौटा है इस विवाद के कारण वॉलेस को भी बहुत प्रसिद्धि मिली डार्विन और वॉलेस प्रतिद्वंदी वैज्ञानिक थे जिन्होंने अत्यंत पारस्परिक सम्मान के साथ और सर्वोत्तम इरादों के साथ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की आठ महान विद्वान डार्विन डार्विन की किताब का विरोध धीरे धीरे मजबूत होता गया उनके सिद्धांत पर आपत्ति करने वालों को समझाने की कोशिश करते हुए डार्विन थक गए जिस समय विकासवाद पर गर्मागर्म बहस अपने चरम पर पहुंची डार्विन और उनके परिवार ने छुट्टी ले ली उनकी बेटी हेनरी बीमार पैदा हुई थी इसलिए वो एक रिश्तेदार के साथ रहने गए ताकि वो स्वस्थ हो जाए देखो कीड़ा पत्ता देखो वो कीड़ा एक पत्ता खा रहा है इसे पिचर प्लांट कहते हैं वो मांसाहारी है आपका मतलब है कि वो मांसाहारी पौधा है देखो वो पत्ता एक कीड़ा खाना है इसे पिचर प्लांट कहते हैं आपका मतलब है कि वो मांसाहारी पौधा है इस पौधे ने डार्विन को मोहित कर लिया उन्होंने कुछ पौधे खोदे और उन्हें घर वापस लाए वहां उन्होंने एक नया प्रयोग शुरू किया देखो यह मांस भी खाता है वो सच में मांस खाने वाला पौधा है अद्भुत डार्विन ने कई वर्षो तक मांसाहारी पौधों का अध्ययन किया फिर वो ऑर्किड से मोहित हुए विवादों से थके हुए और खुद को समझाने की कोशिश करने के बाद अब डार्विन अब एकांत का जीवन जी रहे थे जहां वे अपने प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे इस बीच हक्सले सबसे आगे आकर भैसों में डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के समर्थक बन गए थे मनुष्य अपने वानर पूर्वजों से विकसित हुआ है क्या यह सबूत काफी स्पष्ट नहीं है? बकवास बंद करो हम सब ईश्वर की रचना है डार्विन इंग्लैंड में सबसे खतरनाक व्यक्ति है डार्विन के समर्थकों ने निडर बनकर विकासवाद के सिद्धांत का प्रयास जारी रखा डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का वर्णन करने के लिए हेक्सले ने एक नया शब्द बिगड़ा डार्विनवाद यह सिद्धांत दुनिया को बदलने की ताकत रखता है यह सही है इसे डार्विन बाद कहा जाए अठारह में डार्विन ने ऑन द वेरियस कॉन्ट्रीवेंड्स ऑफ फर्टिलीजर बाय इंसेक्ट्स नामक एक लेख प्रकाशित किया यह लेख फूल कैसे विकसित यह लेख फूल कैसे विकसित हुए उसके बारे में है विशेष रूप से फूल कीड़ों को कैसे आकर्षित करते हैं मैं वर्तमान में मैं प्लेस इन नेचर लिख रहा हूँ ओह और द हिस्ट्री ऑफ मैन लिख और मैं हिस्ट्री ऑफ मैन लिख रहा हूँ और उन्हें रोजाना ठंडे पानी से नहलाए पर डॉक्टर की सलाह फायदेमंद साबित नहीं हुई डॉर्विन की तबियत और बिगड़ गई इस बिंदु पर मैं सच में और कुछ नहीं कर सकता बीमार डार्विन ने चार साल अपने घर में कैद रखकर पिता है वो शायद ही किसी से मिले डार्विन को यह नहीं पता था कि जब वो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब वो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए थे ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़ का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ जिससे डार्विन का सिद्धांत दुनिया भर में जाना जाने लगा विभिन्न क्षेत्रों भाषाविदों अर्थशास्त्र दर्शन और मनोविज्ञान के विद्वानों ने विकासवाद के सिद्धांत से प्रेरित होकर उसे अपने स्वयं के अनुसंधान क्षेत्रों में लागू किया चार्ल्स देखो यहाँ कौन है हर्बर्ट स्पेंसर डार्विन मैंने विकासवाद के सिद्धांत का विस्तार किया है आपका क्या मतलब है कि आपने सिद्धांत को विस्तारित किया मैंने विकास के अवधारणा का विस्तार किया सिर्फ जानवर और पौधे ही नहीं जो विकसित होते हैं सब कुछ विकसित होता है सब कुछ विकास का ही परिणाम है क्या मैं इसे सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट कहता हूँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यह काफी अच्छा नाम है हाँ हाँ स्पेंसर का सिद्धांत बहुत लोकप्रिय था और बहुत पहले लोगों ने डाइविन के विकासवाद के सिद्धांत का वर्णन करते हुए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश का उपयोग करना शुरू कर दिया वे कहते हैं कि प्राकृतिक चयन शब्द को समझना बहुत कठिन है सचमुच जब मैं अगली बार प्रजातियों की उत्पत्ति को संशोधित करूंगा तो मैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शब्द को भी शामिल करूंगा खैर तब मैं आपसे पूरी रॉयल्टी वसूल करूंगा हाँ हाँ हाँ डारुन अभी भी बहुत बीमार थे लेकिन उन्होंने अपनी किताब से लिखना और अपना शोध जारी रखना बंद नहीं किया डारुन की प्रतिष्ठा बढ़ती रही और उन्हें दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में पहचाना जाने लगा अठारह के उत्तरार्थ तक विकासवाद शब्द को इंग्लैंड में एक वर्जित शब्द नहीं माना जाता था विकास पर किताबें हर जगह आ रही हैं लेकिन इनमें से कोई भी संतोषजनक नहीं थी वातावरण परिपक्व हो गया है और ऐसा लगता है कि अब करने और लिखने में फिर में उन्होंने दिजे डिसेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स प्रकाशित किया मनुष्य अन्य प्रजातियों से अलग नहीं था वे भी सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न हुए थे मैं इस कहानी को काफी समय से बताना चाहता था लेकिन अब अब वो आपके सामने हैं। डार्विन के लोगों डार्विन ने लोगों की भीड़ के सामने आने के बजाय घर पर रहना और अपने परिवार के साथ एक शांत जीवन जीना पसंद किया नवंबर में डॉक्टर की मानद उपाधि नवंबर अठारह में डार्विन को अपने अलमा मेटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टर की मानद उपाधि मिली आमतौर पर पुरस्कारों के बारे में उदासीन डार्विन ने विशेष रूप से इस पुरस्कार को महत्व दिया डार्विन की तरह प्राकृतिक जांच के दूसरे शोधकता वॉलिस भी प्रसिद्धि का आनंद ले रहा था वो अध्यापन में व्यस्त था प्रोफेसर डार्विन अपने मानव जाति को एक नए इतिहास का उपहार दिया वॉलिस आपके प्रयासों ने भी उसमें बहुत कुछ जोड़ा है इस बीच हालांकि डार्विन अभी भी बीमार थे उन्होंने अपना शोध और लेखन कभी बंद नहीं किया आज आपके पिताजी की बरसी है फिर से समय आ गया मुझे समय बीतने की भनक लगी बीतने की भनक तक नहीं लगी डार्विन के पिता रॉबर्ट डार्विन जो हमेशा अपने बेटे के बड़े होकर मेहनती और ईमानदार होने की चिंता करते थे उनका 1848 में निधन हो गया उस समय डार्विन बहुत बीमार थे जिसके कारण वह अपने शहर में देर से पहुंचे और अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके पिताजी सबको बाहर जा रहे दो प्री मुझे आपकी याद आती है एमा, हमारे पूरे जीवन के दौरान मैंने आपको कभी भी एक अर्थहीन शब्द कहते नहीं सुना है तुम मेरे पूरे जीवन में सब से बड़ा आशीर्वाद हूं मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही महसूस करती हूँ दस बच्चे हुए और शामिल थे। एमा ने बीमारी के दौर में डार्विन की पूरी देखभाल की उसने उनके विचारों का समर्थन किया और माँ और पत्नी के रूप में अपनी भूमिकाओं का ईमानदारी से मां और पत्नी के रूप में अपनी भूमिकाओं को ईमानदारी से निभाया डार्विन ने मृत्यु के दिन तक अपना शोध जारी रखा अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने अपना ध्यान से बनी है केचुए मरे हुए पौधों को जोर शोर से खाते हैं और फिर अपना कचरा पीछे छोड़ देते हैं सैकड़ों वर्षो से पृथ्वी की सतह पर मौजूद केचुओं ने मृत पौधों को खाया है और अपना मलमूत्र छोड़ा है यह संचित उपजाऊ मिट्टी बन गया है जिससे बढ़ने का मौका मिला है। डार्विन ने इन निष्कर्षों को एक अन्य पुस्तक में लिखा था, उनकी सभी पुस्तकों में से प्रोफेशन की केचुओं के बारे में पुस्तक सबसे अधिक बिकती है यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसी उतनी नहीं बिकती अपने केचुओं पर अनुसंधान और संबंधित लेखन को पूरा करने के बाद डार्विन को दिल का दौरा पड़ा प्रिय मुझे लगता है कि मेरी लौ बुझने का समय आ गया है प्रिय नहीं ऐसा मत बोलो रो मत एमा मैं नहीं डरता मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी चार्ल्स मैं भी तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा एमा अठारह के अप्रैल में डार्विन को अधिक गंभीर दिल का दौरा पड़ा और फिर उनका निधन हो गया वे 73 वर्ष के थे डारविन को लंदन के वेस्टमिनस्टर एबे में सर आइजेक न्यूटन के बगल में दफनाया गया डार्विन के सिद्धांत ने दुनिया को बदल दिया और उन्होंने वो आधार तैयार किया जिसके ऊपर आधुनिक जीव विज्ञान का विकास हुआ इसके अलावा डार्विन को हमेशा एक महान वैज्ञानिक के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने विकास के अध्ययन को एक वैज्ञानिक विषय में बदला और फिर उस सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से साबित करने के लिए काम किया वो पुस्तक जिसने दुनिया को विकासवाद के सिद्धांत से परिचित कराया ओरिजिन ऑफ स्पेश